अब तुमको जचे तो देख लेने इतना वैभव है फिर भी ये बोलते हैं तुमको अच्छा लगे तो गोविंद कहते हैं कैसी बात करते हैं आप धूमधाम से यज्ञ होगा बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा ज्ञानी मनिंद्र कृपा करके पधारेंगे उसमें कोई कमी आ ही नहीं सकती पिताश्री महामंत्री को आदेश कर दिया

तुरंत जाएं जगह का शोधन करें संतों के विप्रों के रहने की व्यवस्था करें सिमंत पंच क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर यज्ञ होगा सत्संग समागम होगा महाराज दूत चले गए महामंत्री जा रहे हैं सब व्यवस्थाएं देख रहे हैं। अब क्योंकि कुरुक्षेत्र हमारे ब्रजमंडल से भी बहुत दूर तो नहीं है इसलिए ब्रजवासी लोग भी कुरुक्षेत्र में पधारे जय श्री कृष्ण

माता यशोदा गई नंद बाबा गए, ब्रज की गोपियां गई गर्गसिंगता आदि में तो लिखा है कि राधा रानी भी गई एक तरफ मैदान में यदवंशियों का कैंप लगाए उस मैदान के सामने पांडव लोगों का कैंप लगाए कुंती माता के भाई बसदेव आदि सब लोग आए हैं पूरा यदवंश आया है

और एक तरफ ब्रजमंडल कैंप लगाए महाराज ब्रजवासियों का कैंप हा कन्हैया अपने कक्ष में विश्राम कर रहे अब नदरानी यशोदा को पता चली कि मेरो लाला आयो है मैया ने सुनी लाला आयो है सो मैया दौड़ पड़ी अपने कक्ष से मेरो कन्हैया देख्यू का मेरो लाला देखियो का मेरो गोविंद देखियो का

अभी लाला तो कौन बोलता है इनको द्वारिका में द्वारिका में तो बहुत लंबा नाम है यद कमल दिवाकर वसुदेव नंदन परमादिनाथ वोम श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज दो लाइन में आता है नाम पूरा अब मैं कन्वा कन्वा करती पूछ रही हैं अब इस नाम से कौन जाने वहां जिस कक्ष में कृष्ण सो रहे हैं ना

उसी कक्ष के बगल में होकर नदरानी निकली भैया मेरे लाला देखियो का मेरा गोविंद कन्हैया गहरी नींद में कृष्ण थे हड़बड़ा करके उठे वो इतने प्यार से कन्हैया सिवाय के और कौन बोल सकता है मैया मैया मैया मैया मैया करके दौड़े अपने कक्ष से निकल के आए नदरानी के चरणों में लेट गए गोपाल

मैया ने उठा करके गोविंद को अंक में लपेट लिया श्री कृष्ण ने लेकर के अपने कक्ष में आए पूरा यदुवंशी लोगों के कैंप में एकदम खलबली मच गई कौन बोले भैया गोकुलवारी मैया आई है सब इसी नाम से जानते हैं, जिसने हमारे द्वारिकाधीश को उंगली पकड़कर चलना सिखाया जिनके माखन की याद आज भी गोविंद करते हैं मां यशोदा पधारी है अब तो महाराज ये दौड़ पड़े

सब यदवंशी दर्शन करने को आए मैया पलंग पर बैठी हैं गोविंद चरणों में बैठे हैं माँ ने ऐसे हाथ कर कर के लाला को देखो और बोली बड़ो दुबलो है गए बेटा कितने ही तगड़ा क्यों न हो माँ के पास जाएगा तो एक ही बात बोलेगी बहुत दुबरो है गए है ना माँ का स्नेह होता है माँ का प्यार होता है प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण

इतने महाराज एक रिष्ट बलिष्ठ पुरुष आया बड़ा सुंदर लगता है दूसरा कृष्ण है क्या अत्यथी वीर उसने आकर के माँ यशोदा के चरणों में प्रणाम किया और वो भी बगल में खड़ा हो गया मैया बोली जी कौन है कृष्ण बोले मेरा ज्येष्ठ पुत्र है बड़ा बेटा नाम है प्रद्युम्न मैया अच्छो ये तो बिल्कुल मेरे लाला जैसा ही है

दूसरा और सुंदर पुरुष आया एकदम हृष्ट बलिष्ठ उसने भी नजरानी को प्रणाम किया और बगल में खड़े हो गए मैया बोले जिको ने कन्हैया बोले मेरा बड़ा पोता अनिरुद्ध आपका बड़ा पड़पोता। तीनों खड़े एक लाइन में बाबा पिताजी और पोता अब देखो विचित्र बात

श्री कृष्ण के पोता की उम्र है 25 वर्ष की कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की उम्र है 50 वर्ष की और बाबा श्री कृष्ण है 15 वर्ष के बोलो जा श्री कृष्ण बताओ ऐसा होता है ऐसा ही है बेटा 50 वर्ष का पोता 25 वर्ष का बाबा 15 वर्ष के क्योंकि भगवान पर तो कभी काल का असर नहीं होता

परमात्मा प्रकाल का असर नहीं होता वो कालातीत हैं भगवान श्री राम ने तेरह हजार वर्षों तक शासन किया इस राष्ट्र पर अब सम्राट श्री राम भागवत में तेरह हजार वर्ष की बात लिखी है लेकिन तेरह हजार वर्ष तक रहने के बावजूद तेरह हजार वर्ष की उम्र होने के बाद भी राम जी देखने में लगते थे पंद्रह वर्ष के

भगवान को मूंछ नहीं आती दाढ़ी नहीं आती सफेदी नहीं आती ये झूरिया नहीं पड़ती वो तो नव नवाय किशोर है बाल अवस्था पौगंड अवस्था किशोर अवस्था युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था भगवान बाल पौगंड किशोर होते हैं पर युवा और वृद्ध तो कभी होते ही नहीं नम किशोर है मेरे गोविंद का स्वरूप नम नमाय मान किशोर है कि

महारानी नदरानी बड़ी प्रसन्न है। हैं कृष्ण की पत्नियां भी आ गई सबने दर्शन किया नदरानी ने सबको आशीर्वचन कहा बोली लाल गोविंद हमने सुना है कि श्री राधा रानी आई है कन्हैया बोले आई तो है दर्शन करने का मन था कृष्ण बोले जरूर पधारो

क्योंकि हमारे गोविंद जब रोज सोकर के उठते हैं ना प्रातः तो उठते एक ही बात कहते हे श्री राधे कन्हैया उनका नाम गाते और जो राधा राधा गामे कहा सुनवे कू हरि आमे हरि सुनने के लिए आते हैं राधा राधा गाते हैं जो जय श्री कृष्ण

राधा रानी के दर्शन करने के लिए रुकमणी जी आई सात जोड़ी हैं पहली जोड़ी पर देखा ललिता विशाखा को तो लगा यही राधा है कोई सजावट नहीं है कोई बनावट नहीं है कोई प्रदर्शन नहीं है आनंदित हो गई राधा रानी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया किशोरी जी ने सुना प्राणवल्लभ गोविंद की भारिया आई है

अपने आसन पर खड़ी हो गईं और उसी रुक्मणी जी को अंक में भर लिया महारानी रुक्मणी जी को अंक में भर लिया आपका स्वागत है रुक्मणी राधा रानी को देख रही हैं और मित्रों से आंसू झर रहे हैं हमारा बहुत बड़ा सद्भाग्य है किशोरी जी आपके आज दर्शन सुलभ हो गए हमें बहुत आनंद में हैं बड़ी प्रसन्न और प्रमोदित है

केवल कृष्ण चर्चा रुकमणी बोली आपके लिए थोड़ा सा दुग्ध दिलाई थी आप पान कर लेती हैं तो बड़ा अच्छा लगता बोलो जिस दिन से प्राण कृष्ण ब्रजमंडल छोड़कर के आए मैंने दूध पीना बंद कर दिया क्यों पीना किस लिए पीना काय को पीना रुक्मणी जी के मुख से निकल गया नहीं नहीं ये, ये, ये प्रभु ने ही आपके लिए भेजा है

राधा रानी ने सुना गोविंद ने मेरे लिए दुख भेजा हाथ से पात्र लिया मुख से लगाकर एक सांस में पी गई यह भी नहीं देखा कितना गर्म है कितना ठंडा है करुणामयी कृष्ण प्रिया यह देखा ही नहीं कि क्यों करुणा में ही है कृष्ण प्रिया प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण

गोविंद से बहुत देर चर्चा गोविंद की हुई लौटकर जब आने लगी तो राधा रानी से मिलकर किलोटी गोविंद के चरण में छाले देखे कहीं धूप में गए थे क्या ये कभी कभी गृहणिया जो होती हैं उनकी डांट भी बोलो जय श्री कृष्ण हाँ

उसमें स्नेह छुपा रहे थे गए थे में? गोविंद बोले कहीं भी तो गए नहीं तो फिर चरणों में छाले कैसे पड़ गए अरे तुम लोगों ने तो छाड़े पाल लिए हमने कैसे बोले राधा रानी को जो गर्म गर्म दूध पिला दिया ना उनके हृदय में मेरा निवास है और मेरे हृदय में श्री किशोरी जी का निवास है कोई अंतर नहीं और वो आ गई महाराज

राधा रानी के चरणों में आकर के प्रणाम करके बोली ऐसे ही भक्ति हमारी कृष्ण चरणों में हो जाए ऐसा ही तादात्म्य पन्न हम कृष्ण के प्रति हो जाए राधे तेरे चरणों की

कर धूल जो मिल जाए सच के हूं मेरी तकदीर बदल जाए तेरे बड़ा सुंदर पद है

से ही विचलित होने से रुक सकती है आप कृपा करें नजर इनायत हो और सही है क्या

किशोरी की कृपा हो जाए तो गोविंद दूर नहीं है रुक्मणी आदि ने उनके चरणों में प्रणाम करके कहा गोविंद चरणों की प्रीति उत्तरोत्तर बढ़े ऐसा आप आशीर्वाद प्रदान कर दें और किशोरी जी ने मानव हृदय की शुभकामनाएं दी हूं

और वही कृष्ण पत्नियां जब रुक्म द्रौपदी से मिली तो संसार की चर्चा विवाहों की चर्चा और वे ही जब मिली राधा रानी से तो केविंद गोविंद की चर्चा गोविंद के अलावा और कोई चर्चा नहीं नंदो गोपास्य गोप्य गोविंद चरण बुजे

मना क्षितम पुनर्दू मनीषा के नंदादिक जितने गोप हैं लाला से सब मिले गोविंद से चर्चाएं हुई और मनीषा मथुराम ययू सब मथुरा को प्रस्थान कर गए आज किसी ने भी गोविंद को चलने के लिए नहीं कहा

किसी ने भी कन्हैया को वृंदावन चलने का आग्रह नहीं किया क्योंकि वो जानते हैं कि जिसमें गोविंद की प्रसन्नता वही हमारी प्रसन्नता है उसी में हमें आनंदित होना चाहिए और सब चले गए सौ वर्ष के बाद मिले थे ऐसा कहते हैं सत वर्षों के बाद उनका मिलना हुआ हरिभ

भावना ही उनकी परीक्षित प्रभु के साथ में संबंध जोड़ो कि मैं हूं श्री भगवान का मेरे श्री भगवान अनुभव यह करते चलो तज ममता अभिमान

गोविंद मेरे हैं और मैं उनका हूं और तुम कितने बड़े भाग्यवान हो परीक्षित कि श्री कृष्ण से तुम्हारे तीन संबंध हैं पहला संबंध तो यह है कि तुम जीव हो और कृष्ण ईश्वर हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी और दूसरा संबंध यह है

कि कृष्ण ने ही तुम्हारी रक्षा की इसलिए कृष्ण ने तुम्हारी रक्षा करी ना तो नाम है तुम्हारा विष्णु रात विष्णु ना रात दत्त विष्णुरात और तीसरा संबंध यह है राजन की तुम्हारी दादी जो थी वो कृष्ण की बहन ही थी खास श्रद्धा कृष्ण की बहन और फिर उस विवाह का वर्णन भी सुखदेव ने परीक्षा के कहने से कर दिया

राजा बोले एक बात मेरी समझ में नहीं आती क्षमा करें देवा सर मनुष्य सुजंत्य शिव शिवम प्रायस्ते धनिनो नो भोजा न तो पति हरि देवताओं में मनुष्यों में और गंधर्वों में

जो व्यक्ति शिव की उपासना करते हैं वो धनी ज्यादा होते हैं क्यों और जो नारायण की उपासना करते हैं वो निर्धन होते हैं क्यों क्षमा करना गुरुदेव शंकर जी को तो अपने रहने को जगह नहीं है, है क्या प्रेतावास सुघोरे सुभूत प्रेतों में बास करते हैं स्मशान भूमि में रहते हैं

अरे अपने रहने को जिसको जगह नहीं है उसके भक्त का वैभव बढ़े आश्चर्य है कि नहीं और जिन नारायण के चरणों में माता लक्ष्मी का बास है उन नारायण के भक्त गरीब हों यह बात कुछ गले नहीं उतरती सुखदेव जी बोले राजन पहले तो मन से इस भ्रम को निकाल दो कि नारायण और कृष्ण में कोई अंतर है अंतर तो कभी हो ही नहीं सकता

नारायण और शिव में क्या अंतर है देखो ये परमात्मा नारायण है सृजन के लिए ब्रह्मा पालन के लिए विष्णु संहार के लिए शंकर ये साम सदाशिव है यही नारायण हैं, इन्हीं से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं बात खत्म तो। अंतर तो देखना ही नहीं चाहिए राजन और नारायण के भक्त गरीब और शिव के भक्त अमीर ये सब भी

कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है वैसे हम लीला की दृष्टि से देखें तो दोनों के स्वभाव में थोड़ा अंतर परिलक्षित होता है नारायण जो है उनका स्वभाव है यस्याह हम अनुगृहणामी हरिष्य तत्नम शनि ही तत् धनम त्यजंत स्वजना दुख दुखितम जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूं उसके धन को धीरे धीरे हरण कर लेता हूं भगवान क्या

उसके धन का अपहरण कर लेता हूं और धन धनहरण हो जाने के बाद में सगे संबंधियों से यदि सहायता मिलती है उसमें भी एक बार तो विघ्न पैदा कर ही देता हूं सारी आपत्ति विपत्तियों से निकलने के बावजूद व्यक्ति घबरावे नहीं अपने धैर्य का परिचय दे तो इतना धन देता हूं हजार पीढ़ियों में भी वो धन कभी नष्ट नहीं होता जय श्री कृष्ण

पहले तो थोड़ा खोटोक पीट के देखते हैं कच्चा है कि पक्का और शिव जी हे भगवान इनकी तो पूछो ही मत भैया ये तो आशुतोष है हा इसलिए इनकी लीला देखकर के कभी कभी भ्रम हो जाता है एक आदमी शंकर जी को स्नान कराने के लिए गया तो देखा शिव जी के ऊपर चूहा बैठा है

बोलो जय श्री कृष्ण और जो ऊपर चढ़ी थी ना चनोरी बेलपत्र उनको चूहा खा रहा है ऊपर बैठ के उस भगत ने लोटा फोटा फेंका ये कैसा भगवान चूहा नहीं भगा सकता मुझे क्या बचाएगा चनोरी इधर फेंकी केला उधर फेंके बेलपत्र ऊपर फेंका लोटा अली तरफ फेंक दिया भाग गया ऐसे भी लोग होते अब आया दूसरा भगत

दूसरा भगत शंकर जी को देखने आया तो चूहा बैठा है ऊपर तो भगत ने कोई विचार ही नहीं किया बोला बाबा चूहे को भी सिर पर बिठा लेता है उसने चूहा हटा दिया जल चढ़ा दिया भोग लगा दिया आती करके चला गया कोई फर्क ही नहीं पड़ा उस तीसरा भगत जो आया उसने सब्जी पर चूहा बैठना देखा जो चनोरी खा रहा है भगत ने लोटा अलग रख दिया जी

और रोबे सो रो ब रोबे सो रो हे भोलेनाथ, अब तक तो नाम ही सुनाता पर आज देख रहा हूं आप भोले हो आप सोचते हो चूहा भी तो मेरा है आप तो सबको गले लगाते हो सबके साथ में रहते हो स्मशान भूमि पर रहते हो दुनिया दुनिया जिसको घर से निकाल दे वो स्मशान भूमि पे आ जाए आप कहते हो यहीं विश्राम करो तुम्हें यहां कोई तकलीफ नहीं है

है आप कितने करुणा के सागर हो प्रभु वो भगत तो रोबे से रोबे पूजा करने भूल गया शिव की करुणा देखते रोता है इतने कृपालु हैं भोलेनाथ इतने दया के सागर हैं ये मत पूछो बेलपत चढ़ाया तो भी खुशी चनोरी चढ़ाई तो भी खुशी लोट पानी चढ़ाया तो भी खुशी घंटी चुरा के भाज के तो भी खुशी बोलते कुछ नहीं आशुतोष है ना

एक ब्रिकासुर नाम का राक्षस था शकुनी राक्षस का बेटा ये शकुनी मैं मामा जी की बात नहीं कर रहा हूं वो तो बहुत खतरनाक थे शकुनी मामा नहीं नहीं एक और शकुनी राक्षस था जी और शकुनी राक्षस जो था ना उसका बेटा था ब्रिकासुर हा रास्ते में जा रहा था तो उसको मिल गए नारद जी

बाबा ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में जल्दी खुश कौन होता है बोले बोले बाबा अच्छा हाँ अब ये सलाह गया हमारा केदार क्षेत्र में केदारनाथ जी रहते हैं ना जहाँ वो केदार क्षेत्र है भगवान केदारनाथ के यहाँ पर तो बद्रीनाथ जी रहते एक भक्त ने मुझे बताया बहुत हंसी की बात बद्रीनाथ में कथा कर रहा था मैं तो करीब पांच लोग दिल्ली से गए थे सुनने कथा

बोले वहीं रहेंगे और वहीं सुनेंगे बाकी और दूर दूर से बहुत भक्त लोग आए थे तो वहां कथा में कोई शिव भक्त भी आते थे मैंने कहा विशाला क्षेत्र है बद्रीनाथ का क्षेत्र है बड़ी खुशी की बात है तो माल में वो मुझसे क्या बोला बोले किराए पे रहते हैं बोलो जय श्री कृष्ण मैंने कहा क्या मतलब बोले सब केदार क्षेत्र है महाराज

नारायण को तपस्या करनी थी तो केदारनाथ ने किराए पर जमीन दे रखी है बोले यहां कर करो भजन बोलो जय श्री कृष्ण ये पूरे कैलाश का मालिक तो बोले बाबा है इनको तो दे रखी है जगह किराए पर हंसी की बात है हाँ। अब ये केदार क्षेत्र में चला गया शिव भक्त नम शिवायो नम शिवायो नम शिवायो नम शिवाय भजन शुरू शंकर जी प्रकट नहीं हुए

राक्षसों की वृत्ति का क्या भरोसा तो शरीर काट काट कर शिव को चढ़ाता है भगवान शंकर खड़े हो गए प्रकट हो गए अरे भाई बरम्रू ही बरदान मांगो बरदान मांगो क्या चाहिए बरदान मांगो उसने का बाबा अब क्या बरदान मांगू बोल कुछ भी मांग लो हम बड़े प्रसन्न हैं जो मांगोगे सो दे देंगे

बोले तो फिर ऐसा बर दे दो जिस किसी के सिर पे हम हाथ रखें वो जल के राख हो जाए बोले बाबा नहीं देखता के पीछे कुछ भी एवं ऐसा ही होगा जिसके सिर पे हाथ रखूं के वो राख हो जाएगा और शंकर जी की बगल में खड़ी थी माता पार्वती राक्षसों की बुद्धि एक मिनट में बदले तो इस राक्षस ने सोचा ऐसा है वरदान तो मिल ही गया

ऐसा करते हैं कि शिवजी के सिर पे हाथ धर के इनको जला के भस्म कर दें पार्वती जी को घर ले चले तो गौरी हरन लाल सा। माता पार्वती के हरने की लालसा जग गई उसके मन में और शिवजी के सिर पे हाथ रखने तैयार हुआ भोले बाबा भागे अरे क्या करता है भगत अरे क्या भाई भगत सिर पे हाथ रखना तुमको जला के भस्म करना है अब तो बाबा बरदान तो बरदान होता जिसको दिया जिसने दिया उसको भी लगेगा

शिव भागे महाराज कम से कम चालीस किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार <laughs> बोले बाबा आगे बोले ना तो पीछे ब्रकासुर ऐसी हाथ करके दौड़ रहा है भोजन कर रहे थे परमात्मा नारायण लक्ष्मी भोजन परोस रही थी सो भगवान जोर से हंस गए बोले काय को हंस रहे हो बोले आज फंसा है बाबा भगत के चक्कर में

बड़ा जल्दी वरदान देते हैं देव पता चलेगी। प्रभु ने भोग छोड़ दिया और बोले अब चलना है मुझे मेरे गोविंद ब्रह्मचारी बनकर के आ गए आगे शिवजी निकल के पीछे ब्रिकासुर आ गए और बीच में ब्रह्मचारी जी खड़े हो गए शाह कुने भगवान व्यक्तम शांत किम मागत क्षणम विश्रम्यतामस आत्मा एम सर्व कामधुक अरे सकुनी नंदन जी

अरे कहा भागे जा रहे हो जी एक क्षण रुको एक मिनट रुको क्षण मिश्रम में हाथ पकड़ कर के रोक दिया नहीं रुको तो सही परिचय बाद में देंगे सो अपने दुपट्टा से हवा करने लग गए बड़े पसीना आ रहे हैं बड़े थके हुए लग पा, पा, पानी पियोगे बरकासर वाला कौन है साहब आप

खमा खा मेरे को रोक दिया बाबा आगे निकल गया सिर पे हाथ रखना था ओहो सम के चक्कर में पड़ गए देखो। बोले कौन सा चक्कर मैं समझ गया तुमको भी शिव ने वही बर दे दिया जो पहले अपन को दिया था कौन सा बोले सिर पे हाथ रखने वाला हाँ हाँ अब बर तो यही दिया हमें

भैया ये तो सबको ऐसे ही बर देते रहते मेरे को भी यही बर दिया था जिस किसी के सिर पे हाथ रखूंगे जल करके राख हो जाएगा सिर पे हाथ धरते धरते हथेल के बाल उड़ गए बाल कृष्ण लाल की बाकी बिहारी जी तो कृपा करते ही हैं देखो उनकी कृपा से ही तो सब कुछ है

हाँ तक हाथ किया भगवान बोले बोले गर्मी लगती है बोले, कुछ नहीं थोड़ा और नीचे करो गर्मी लगी बोले नहीं थोड़ा और नीचे करो लगता है बोले कुछ नहीं लगता बोले तुम रखी लो कुछ नहीं होगा सत्य कहता हूं ऐसी प्रभु की बातों में फंस गया और अपने सिर पे हाथ रखा रखते उसके शरीर में से अग्नि प्रज्वलित हो गई और एक मिनट में जलकर के राग की ढेरी बन गया

भगवान शंकर तो वृक्ष के नीचे दूर खड़े थे ना वहां से निकले स्वास थे बड़े तेज गोपाल आपने बोलो जय श्री कृष्ण बड़ी कृपा की आपने प्रभु यदि न पधारते तो आज क्या होता मेरा ही बरदान और मेरा ही सिर कन्हैया बोले बाबा बर से पहले जरा ठोक पीट कर देख लिया करो

ये पिलपिला अमरुद भी चढ़ा में तो समझो खतरा आए मेरे को क्या मालूम था कि मेरे सिर पे हाथ रखेगा गोविंद इतना भोला है बताओ अपना ही बरदान और अपना ही सिर नारायण प्रभु तो पहले देखते हैं सब स्तर क्या है पर भोले ना तो परम कृपालु है इसलिए बोलते हैं कर्पूर गौरम करुणा बतान

ये करुणा के अवतार हैं भगवान शंकर ऐसा विचित्र उनका स्वभाव है भोलेनाथ वैष्णवों में परम वंदनीय है वैष्णवाना यथा संभव मेरे गोविंद समय समय पर अपने बाल गोपालों को शिक्षा देते थे अर्जुन के मन में जरा अहंकार आ गया तो ब्राह्मण पुत्रों को बचा ना सके

प्रभु ने उस अहम को इस तरीके से दूर भी कर दिया और अर्जुन की बात को भी रख लिया कन्हे अपने पुत्रों को समय समय पर पास में बुलाते और उनसे कहते थे बेटा मैं तुम लोगों से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं देखो मनुष्य के बिगड़ने के कई साधन होते हैं शास्त्रों में लिखा है रूप यौवन संपत्ति

प्रभुत्व अभिवेकिता किमु यत्र चतुष्ट सुंदर रूप का होना युवावस्था का होना ज्यादा संपत्ति का होना ऊंची गद्दी का मिलना प्रतिष्ठा पा जाना

इन चारों में एक चीज भी किसी के पास में है और विवेक यदि नहीं है तो व्यक्ति अनर्थ किए बिना नहीं रहेगा और किमु यत्र चतुष्ट जहां चारों है मां तो कहना क्या है कन्हैया के पुत्र बोले ये बात आप हमसे क्यों कह रहे इसलिए कह रहा हूं बेटा कि जीवन में कभी संत का अपराध नहीं करना

कभी किसी महापुरुष का अपमान नहीं करना क्योंकि साधवो हृदय नहीं हम साधु नाम हृदय तो हम मदन्य ते न जानती न्यो मना ग संत मेरा हृदय है और उनके हृदय में मैं बास करता हूं

मेरे अलावा संत कुछ जानते नहीं और मैं उनके बिना कुछ जानना चाहता भी नहीं समझे इसलिए महापुरुषों का जीवन में अपराध नहीं करना क्योंकि संतों का अपमान करने वाला मेरा अपना पुत्र भी हो तो भगवान होकर भी मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता पक्की बात है तुम सभी धनवान हो तुम सभी रूपवान हो

कोई कमी नहीं बेटा सुवर्ण की द्वारिका में रहते हो तुम लेकिन बस यही मेरा तुमसे विशेष रूप से कहना है कि महापुरुषों का जीवन में अपमान नहीं करना क्योंकि वो त्रिकाल दर्शी होते हैं भूत भविष्य वर्तमान की सारी बातें वो जानते हैं बेटा कन्हैया के पुत्रों ने नीचे को सिर कर लिया और एक दूसरे का मुंह देख बोल

पिताजी पे आजकल कोई काम तो है नहीं जब देखो जब महात्मा की बड़ाई करते रहते हैं जब देखो जब संतों की प्रशंसा करते रहते हैं, गोविंद उनके चेहरे की आकृति से समझ गए मात पिता गुरु हरि के बानी बिना ही विचार करिए शुभ जानी माता पिता गुरु और हरि

इनकी वाणी को शुभ समझ करके बिना विचार के भी करो तो भी कल्याण होगा बिल्कुल सत्य बात है इन महापुरुषों की वाणी पर विश्वास करो कभी उससे विमुख नहीं जाना विमुख नहीं होना और जा को प्रभु दारुण दुख दही

की मती पहले ले ये समझो जिसकी मति बिगड़ जाती है ना तो समझ लो कि महापुरुषों का वो अपमान करता है फिर समझो दुख के पहाड़ आने लग गए भगवान ने कहा फिर भी बात बात को गौर से नहीं सुना बच्चों ने और आज खेलते खेलते बन में चले गए

और बोले पिताजी को तो जब देखो जब संतों की ब्राह्मणों की बड़ाई करते रहते मैं संतन को दास संत मेरे मुकुटमणि मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुटमणि बस आज क्या किया मालूम ये सभी संत बैठे थे जंगल में बड़े छोटे छोटे संत महाराज हा भागवत में नाम लिखा है विश्वा मित्रो शीतको दुर्भा

कश्यपो वामदेवोत्री वशिष्ठो नारद आदेव विश्वामित्र असित खंड दुर्वासा भ्रगु अंग्रा कश्यप वामदेव अत्री वशिष्ठ और नारद ग्यारह महात्मा और इन विप्रों में सभी नारद जी को छोड़कर सब गृहस्थ हैं और सभी ब्राह्मण हैं विश्वामित्र जी बाद में ब्राह्मण हो ही गए थे

दुर्भाषा भ्रगुअंगिरा कश्यप वामदेव अत्रि सब विप्र है और वामदेव जी महाराज तो बड़े भारी प्रकांड तार्किक संत हुए हैं हमारे राष्ट्र में ग्यारह महात्मा बैठे थे दूना लग रहा है महात्मा मस्ती में अपना सत्संग कर रहे हैं आत्मज्ञान की चर्चा कर रहे हैं हमारे कन्हैया के वो राजकुमार पुत्र जो हैं खेलते खेलते वहीं चले गए देखो कैसी मती बिगड़ती है

ये जरूरी नहीं है उच्च कुल में जन्म लेने वाले सबके विचार भी उच्च हो जाएंगे और यह आवश्यक नहीं है कि निकृष्ट कुल में जन्म लेने वाले के विचार भी निकृष्ट होंगे हे हिशाम तेरी अपार माया तेरा जौहर कमाल देखा किसी के सर पे है ताज साही किसी के सर पे बवाल देखा तरास जन्मे उमर गमाई किसी को कौड़ी तखन पाई

ने किसी को बक्सी खजाना साही, किसी की गुदड़ी में लाल देखा कोई बड़ी बात नहीं है कन्हैया के पुत्र बोले क्यों जी ये महात्माओं की बहुत प्रशंसा करते हैं ना पिताश्री ये त्रिकालदर्शी होते हैं आज जरा परीक्षा लेके देखो ना भगवान की दूसरे नंबर की भारजा जो श्री सत्य

जम्बती जी है ना उनके बेटा का नाम है सांब सांबो जम्बवती सुतक अब इन बच्चों ने क्या किया मालूम वो को जनानी साड़ी पहना दी उसके पेट में कपड़ा का पोटला बांध दिया और महात्माओं के सामने खड़ा कर दिया बेचारे संत बड़े भोले बड़े स्नेही बेटा ये नई बहू कहां से आई है क्या चाहती है

बोले ये नई बहू है महाराज अब ये तो चाहती है मुझे पुत्र हो जाए गर्भवती है ना बाबा पर इसकी इच्छा है कि मुझे पुत्र होना चाहिए आप लोग तो त्रिकालदर्शी है ना बताओ महाराज इसको बेटा होगा कि बेटी

महात्मा बोले अरे दुष्टो कृष्ण के बेटिया के पेट पर कपड़ा बांध करके लाए हो हमारी मजाक उड़ाने के लिए इसके गर्भ से लोहे का ऐसा मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे पूरे खानदान का विनाश कर देगा पूरे एदवंश का विनाश करेगा हमारे साथ बच्चे घबराए साड़ी बाड़ी खोल के देखा तो लवू पिंड रखा था इतना बड़ा पेट पर भगवान ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई बहुत बड़ा अपराध हो गया ये हमसे क्या हो गया

बच्चे बहुत डर गए अब सोचा कन्हैया से कहेंगे तो और डांट पड़ेगी सबने मिलकर के उस लहु पिंड को पीस करके उसके चूरा को समुद्र में फेंक दिया महात्मा लोग कहती रहते हैं कुछ नहीं होगा हां नहीं नहीं, संतों का वचन तो अमोघ होता है आपकी कुंडली कहती है कि आपको पुत्र सुख नहीं है

और आपने किसी महापुरुष को प्रणाम कर दिया और संत ने कह दिया पुत्रवती भव तो संत के वचन को सत्य करने के लिए भगवान को आपकी कुंडली बदलनी होगी लेकिन संत का वचन नहीं बदल सकते बोलो जा आपकी हस्त रेखा में परिवर्तन कर सकते परमात्मा लेकिन संत ने जो कह दिया उसको पूरा करेंगे बहुत जरूरी है

बच्चे लोगों ने विचार करके उसको पीस पास करके उसका चूरा में फेंक दिया बाबा लोग कहते ही रहते नहीं महाराज संत तो चले गए और जिस दिन से यदवंश को शाप लगा है द्वारिका में संतों का आगमन कुछ कम हो गया और यह अच्छा संकेत नहीं है किसी राष्ट्र के लिए

जिस राष्ट्र में संताप संतापराध शुरू हो जाए संतों के प्रति विकृत भावना आ जाए उस प्रांत का प्रदेश का समाज का कल्याण कैसे होगा वसुदेव जी के मन में बहुत चिंता रहती है आजकल आजकल संत क्यों नहीं आते द्वारिका में कुछ बड़ा वैचित्र हो गया

और महाराज परिस्थिति ऐसी बन गई प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण आज घूमते घूमते संत नारद जी आ गए द्वारिका में वसुदेव जी महाराज ने उनके चरणों में प्रणाम किया आए प्रभु क्योंकि शाप देने वाली मंडली में ये भी थे वसुदेव जी महाराज ने उनको प्रणाम किया

बोले सबसे बड़ा सदभाग्य मेरा यह है कि मैं कृष्ण बलराम का पिता हूं दूसरा सद्भाग्य यह है भगवन कि मैं अयोध्या मथुरा और द्वारिका का राजा हूं और तीसरा बहुत बड़ा सद्भाग्य यह है कि समय समय पर मेरे घर आप जैसे संतों का पदार्पण होता रहता है महापुरुषों का पदार्पण होता है

कल्याण का मार्ग क्या है भागवत धर्म की परिभाषा क्या है ये अभी मेरी दृष्टि में अज्ञात है आप मेरा मार्गदर्शन करें भगवंत लेकिन भारत का ऋषि कभी भी किसी बात को दावे से तो नहीं कहता कि मैं कह रहा हूं ऋषि तो हमेशा माध्यम बनता है

किसी और के संवाद को सुना करके अपना माध्यम बनकर बात को पूरी कर देता है। नारदी महाराज तो भक्ति के आचार्य हैं वो स्वयं बता सकते थे भागवत धर्म की व्याख्या लेकिन वो माध्यम बने बोले जो आपने प्रश्न मेरे से किया है राजन यही प्रश्न योगेश्वरों से महात्मा जनक ने किया था एक बार जनक महाराज की नगरी में उनका नाम था निमी ये राजा निमी है

माता जानकी जी के पिताजी से कई पीढ़ी पहले हुए राजा निमी निमी के वंश में जानकी के पिता शीरध्वज हुए थे तो राजा निमी के यहां पर एक बार योगेश्वर पधारे देव के पुत्र हैं और श्री भरत जी महाराज के छोटे भाई हैं इनका नाम है कवि हरि, अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविरहोत्र द्रुमिल चमस और करभाजन बहुत ध्यान से सुना

नभियोगेश्वरों को अपने आया हुआ देखने के राजा जनक ने उनका बहुत स्वागत किया बड़ा सत्कार किया कि दुर्लभो मानसो देव देहि राम क्षण तत्रापि तत्र दुर्लभम मन प्रिय दर्शन

एक पहली बात है मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है और दुर्लभ होने के बाद महाराज ये क्षण भी है अभी आपको कथा सुना रहे एक मिनट के बाद सुना पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है एक क्षण का भरोसा नहीं है और तथापि दुर्लभम मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम यह दुर्लभ मानव जन्म में भी सबसे दुर्लभ बात है

संतों का संग मिल जाना बैकुंठनाथ भगवान के प्रेमी महापुरुष ज्ञानियों का सत्संग मिल जाना तो बदलकर बड़ी श्रद्धा से बोले हे महापुरुषों हे योगेश्वरों जनक वंश की ओर से जनक नगरी में मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं

कृपया मुझे बताएं आतंक कल्याण का मार्ग क्या है भागवत धर्म जिसे कहते हैं उसकी परिभाषा क्या है योगेश्वर महाराज मुस्कुराए बड़ी श्रद्धा से बोले कुशासन पर बैठे देखो ये वही भगवता प्रोक्ता उपाय हात्मलब्ध है भगवान ने मानव के कल्याण के लिए

अपने मुख से जिसका उपदेश दिया उसी को भागवत कहते हैं भगवता प्रोक्तम भागवतम भगवान के द्वारा जो उपदिष्ट है उसको भागवत कहा जाता है और आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है भागवत धर्म जो है ना वो सनातन पद्धति का मूल है

सनातन पद्धति का मूल भागवत धर्म माना जाता है और उसकी तीन धारा हैं भागवत धर्म की प्रथम धारा का नाम है विश्वास परमात्मा के प्रति पूर्ण विश्वास करो रक्षस्यतीत विश्वास हो गोतृत्व वर्णन तथा

भगवान हर प्रकार से हमारी रक्षा करेंगे ऐसा मन में विश्वास करना और वो सब जगह हैं ऐसा भी विश्वास करना ठीक है भागवत धर्म की दूसरी परिभाषा है अच्छा द्रौपदी का जिस समय वस्त्र हरण हो रहा था बताओ उसमें भगवान कहां थे

शासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा है उस समय मेरे गोविंद कहां थे अरे वहीं थे उसी सभा में बैठे थे हां जो कणकण में बास करता है क्या कौरवों की सभा में नहीं था नहीं था तो सर्वान्तरयामी नाम क्यों है लेकिन भगवान भी चाहते हैं कि रक्षा प्रेक्षा अपेक्षते

प्रभु ये चाहते हैं कि जीव मुझसे रक्षा की अपेक्षा रखे गोविंद ने कहा द्रौपदी तो आ गया खींच रहा है मेरा नाम लेके पुकारेगी, मैं तुरंत प्रकट हो मुझे आना थोड़ी पड़ेगा इधर ही तो बैठा लेकिन द्रौपदी ने तो प्रभु को पुकारा ही नहीं ना। द्रौपदी कहती है भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य

बड़े बड़े अद्भुत वीर अतिरथी धर्मात्माओं के रहते हुए मुझे कोई निर्वस्त कर सकता है गोविंद बोले अपनी बाबाओं का भरोसा है तो मैं बचाने क्यों जाऊं द्रौपदी ने देखा बाबा लोग तो बचाते नहीं बीसमें जी नीचे कुसर करके बैठ गए कन्हैया ने सोचा मेरा नाम बोलेगी बस अभी पहुंचता हूं लेकिन द्रौपदी ने फिर भी कन्हैया का नाम स्मरण नहीं किया नामस्मरण नहीं किया

गोविंद बोले शायद आप करे नहीं किया पांच पांच हमारे पति धर्मराज युदिष्ठिर पवन तनय भीमसेन इंद्रांश अर्जुन अश्विनी कुमार नकुल सहदेव इन पांच तीर्थी वीरों के रहते मुझे कोई निर्वस्त्र कर सकता है कन्हैया बोले अभी पतियों का भरोसा है थोड़ा ये भी देख लें दो द्रौपदी ने देखा पति भी हार चुके कोई कुछ बोलता ही नहीं

तब द्रौपदी ने साड़ी के पल्लू को अपने हाथ से पकड़ लिया मैं स्वयं क्षत्रिय पत्नी हूं क्षत्रिय पुत्री हूं अपनी सुरक्षा करना मुझे आता है गोविंद बोले अभी अपना भरोसा है ये अभी पूरा हो लेने दो लेकिन अतिथि वीर के सामने बिचारी राजरानी की क्या बसात अब देखा ना बाबा बचा रहे ना न पति बचा रहे मैं भी सुरक्षा करने में असमर्थ अपने आप को पा रही हूं

तब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए साड़ी को भी छोड़ दिया कि श्री कृष्ण द्वारिका गोप गोपी जनप्रिय हे द्वारिका वासिंद योगेश्वर कृष्ण हे गोप गोपी जन बल्लभ कि आपको दिखाई नहीं देता कि आपको दृष्टि नहीं पड़ रही कि आपकी बहन द्रौपदी का किस प्रकार से अपमान हो रहा है

इस विश्वास के साथ में महारानी द्रौपदी ने जब पुकारा गोविंद बोले यही तो चाहता हूं कोई इतनी तनमयता से मुझे पुकारे और सारी भी किनारी है किनारी भी सारी है सारी ही किनारी है किनारी ही सारी है दुशासन की भुजाएं थक गई मूर्छित हो गया पसीना पसीना हो गया लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सका विश्वास भक्ति का प्रथम सूत्र है विश्वास करो

रक्षस्य विश्वास हो गोत्रित वर्णम तथा और भक्ति के दूसरा सूत्र दूसरी धारा का नाम है संबंध परमात्मा के साथ में संबंध जोड़ लो और संबंध में तो प्रभु बास करते तो हे मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे ज्यो त्यो तुलसी कृपालू चरण शरण पावे

और भक्ति की अंतिम धारा अंतिम सूत्र है तीसरा समर्पण प्रभु के प्रति समर्पित हो जाओ ममनाथ यदअस्तमें हम शकलम तद्धितव माधव नियत स्वमित प्रबुद्धि अथवा किमन समर्पयामिते। मिते अरवंदा स्त्रोत्र में महर्षि यमुनाचार्य कहते हैं कि मेरा जो कुछ भी है केशव वो तो आपका है मैं भी आपका हूं

फिर ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको मैं अपनी कहकर आपको समर्पित करूं क्योंकि सब कुछ तो आपका तेरा तुझको अर्पण क्या लाग मेरा हम खाली कहते हैं दिल से नहीं बोलते मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो यहां हम खड़े हैं आगे भगवान हैं पिधर में जूते उतार दिए

और प्रयास करते हैं कि एक संगीत दोनों का दर्शन होता रहे श्री तो घुमाना है और फिर बड़े प्यार से स्तृति गाते हैं तुमेव माता चपिता त्वे बंधु

खा हमारे पिताश्री कौन है माता श्री कौन है भगवान और पिताश्री ये बेईमानी अच्छी नहीं लगती भगवान को वो कहते हैं तू तो थोड़ा ही बोल दस ही मिनट बैठ पर जिस समय मेरे ध्यान में बैठ दुनिया को भूल जा समर्पित हो जा मेरे

तत्कुरु समर्पणम ये समर्पण की भावना समर्पण की दृष्टि नितान्त जरूरी है और देखो भागवत धर्म पर जो चलते हैं ना राजन वह भी भागवत कहलाते मैंने एक दिन कथा में कहा था ना जो भगवान कहा है वो भागवत है

जिसके सामने का लग जाए जो भगवान का मंदिर है वो भागवत जो भगवान का भक्त है वो भागवत जो भगवान का प्रेमी है वो भागवत जो भगवान का उपदेश है वो भागवत जो भगवान का है वो भागवत और उत्तम कोटि इसमें तीन तीन क्वालिटी है हाँ प्रथम क्वालिटी मिडिल क्लास और तृतीय श्रेणी बोलो जय श्री कृष्ण

क्वालिटी का भक्त कौन सा है योगेश्वर बता रहे सर्वभूते सुहा पश्य भगवत भाव आत्म भूतानी भगवत आत्मन सवई भागवतोत्तम वन क्लास उत्तम कोटि का भागवत वही है

जो चैंटी से लेकर हाथी पर्यत सब में प्रभु को देखे सी राममय सब जग जानी प्रहु प्रणाम जोर जुग पानी मच्छर में भी है चैंटी में भी है कुत्ते में भी है गधे में भी है आप में भी है हम में भी है ऊपर भी है नीचे भी है उमा जे राम चरण ये ये नम, वन क्लास भक्त का वर्णन कर रहे हैं

उमाज राम चरण रत विगत काम मधु क्रोध निज प्रभु मय देख जगत कही सन कर ही विरोध प्रथम श्रेणी के भक्त के लक्षण भागवत और मध्यम श्रेणी का भागवत कौन है ईश्वरे सूद तदीरेश

प्रेम प्रेमयी त्रीकृतोपेक्षा यह करोती मध्यम ईश्वर से जो प्रेम करता है भक्त से जो मित्रता करता है शत्रु की जो उपेक्षा करता है मूर्ख पर जो कृपा करता है वो वो मध्यम श्रेणी का भागवत है और तृतीय श्रेणी का बोल अर्चायाम एव हरे

दिव्य देव प्रतिमाओं में भगवान की पूजा करे अर्चना करे किसी से ज्यादा मतलब न रखे न ऊधो की लेनी न माधो की देनी और देव प्रतिमा में ही प्रभु की पूजा करता रहे वो, वो वो वो भी भक्त है वो प्राकृत भक्त कहा जाता है उसको प्राकृत भक्त बोलते हैं लेकिन उत्तम क्वालिटी तो वही है जिसको गोविंद के अलावा कुछ दिखाई ना दे

एक में ही जिसका मन लग जाए उसी को कृष्ण गीता में अनन्य बोलते हैं ना अन्य अनन्या जगत गुरु बार जा रहे थे श्रीनाथ जी का दर्शन करने पालकी में बैठ के जा रहे थे एक ब्रिजवासी खेत की मेढ पर घास खोद रहे। आगे आगे डोड़ी बांध चल रहे थे हे रास्ता छोड़ो रास्ता छोड़ो रास्ता छोड़ो, छोड़ो। महाराष्ट्री आ रहे हैं पूज्य श्री आ रहे हैं

वो गौरिया बोले तुम्हारे पूज श्री में कल लाल लटक रहे हैं जो हम रास्ता छोड़ दें बोले तुम नहीं जानते महाराज श्री अनन्य भक्त ठीक है।, है जी अन्य तो हमें फनन्य जगत गुरु जी बोले भैया ब्रजवासियों की भाषा में कुछ को सार छुपा रहता है पालकी से नीचे उतरे भैया ये फनन्य का अर्थ क्या होता है पहले तुम बताओ अनन्य कायते कहें और अनन्न्य तो वाते कहें

जो गोविंद के अलावा कहीं भी भटके नहीं भूत हैं, प्रेत हैं और अटम सुटम जितने हैं बस अब देखो फनन्य बातें कहें जो कन्हैया के अलावा काऊ को नाम भी नहीं जाने और अपने मन को कृष्ण के चरणन में फसाए दे वही तो फनन्य कहें हम तो फंस गए हैं

बोले तुम यही घास खो दो तो हम बगल में तो निकल जाएंगे जिसकी दृष्टि ही कृष्णमयी हो जाए अनन्य का, मतलब का मतलब है ही पूजा एक की निंदा नहीं अनन्य का मतलब है रुक्मणी जी गई थी कात्यायनी की पूजा करने लेकिन वहां भी उनको गोविंद दिखाई दे रहा है जिस पर तुम्हारी नजर जाए उसमें तुम्हें प्रभु दिखे

नामदेव जी भोजन बना रहे थे कुत्ता आके रोटी उठा के चल दिया वो महाराज कटोरी घी की कटोरी लेके पीछे दौड़ रहे अरे बिठल नाथ निक तो लेने दो रूखी रोटी लेके चल दिए कुत्ता में से नाथ प्रगट हो गए जिस पे नजर जाए उसमें गोविंद दिखे राजा ने पूछा माया क्या है और इससे बचने का उपाय क्या है योगेश्वरों ने माया के रूप बताई महालक्ष्मी महा

सरस्वती और महाकाली ये महासरस्वती जो माया है ना ये सृजन करती है महालक्ष्मी जो माया है वो पालन करती है और महाकाली रूप से शक्ति माया सबका संहार कर देती है ये परमात्मा की दिव्य माया है शक्ति है इसके बिना कुछ चलता नहीं

माया से छूटने का उपाय क्या जो नाचा ना ही नर मरकट की नाई देखो माया तीन होती है ध्यान देना एक होती है स्वजन मोहिनी माया एक होती है विमुख जन्मोहिनी माया और एक होती है स्वमोहिनी माया विमुख जन्मोहिनी माया कौन सी है दत्त जब अमृत का कलश छुड़ा करके ले गए तो भगवान मोहिनी बन के आए ना

और देवताओं के हाथ से अमृत कलश को लेकर के दैत्यों के हाथ से देवताओं को पिला दिया और दैत्य देखते रह इसका नाम है विमुख जन्मोहिनी माया मोहिनी। एक होती है स्वमोहिनी माया माता यशोदा आनंद बाबा ब्रह्म सामने खेल रहा है लेकिन वो तो बच्चा ही समझ रहे और एक होती है स्वमोहिनी माया गौड़ी संप्रदाय में दो तीन अच्छे ग्रंथ हैं बड़े सुंदर ग्रंथ हैं

ग्रंथो सभी बड़े उत्तम हैं पर दो तीन ग्रंथों में तो कमाल का वर्णन किया है विदग्ध माधव उज्जवल नीलमणि प्रेमपत्तन एक ग्रंथ में लिखा था कि गोविंद जब दर्पण में अपना चेहरा देखने लगे कन्हैया जब दर्पण में अपना चेहरा देख रहे हैं तो देखते देखते देखते गोविंद को लगा मैं इतना सुंदर

और अपने स्वरूप को देखते देखते देखते श्री कृष्ण को राधा भाव की प्राप्ति हो गई क्योंकि अपने स्वरूप का अनुभव स्वयं तो नहीं कर पा रहे अपने सौंदर्य का तो कृष्ण अपने रूप को देखते देखते राधा बन गए और राधा बनकर कृष्ण रूप का फिर अनुभव कर रहे हैं बोलो जाए श्री कृष्ण यह होती है सोमोहिनी माया जिसको बोलते हैं वैष्णवी माया वैष्णवी वेतनो मायाम जिसको परमात्मा लीला की सिद्धि के लिए स्वीकार करते हैं

तो ये जो तो संसार को नचाने वाली माया है इससे छुटकारा कैसे पाएं? बोलो केवल गोविंद स्मरण नर्मदा भक्ति का उपदेश किया योगेश्वरों ने भगवान के नाम का कीर्तन करें भगवान के नाम का स्मरण करें क्योंकि दैवी हेसा गुणमयी माया दुरत्यया मामे बजे प्रपद्यन्ते मायाम एताम परंत वो इस माया से पार पा सकते हैं और उसका बड़ा सुंदर वर्णन कर दिया

कर्म के बारे में राजा ने पूछा कर्म अकर्म और विकर्म तीन की व्याख्या कर दी योगेश्वरों ने कर्म अकर्म विकर्मे थी बादो न लौकिक भगवान के अवतार प्रसंग के बारे में जानना चाहा तो चौबीस अवतारों की बृहद व्याख्या करके कहा राजन अवतार तो सभी उत्तम हैं पर कलयुग में तो मानव के कल्याण के लिए रामकृष्ण का अवतार

और उनके नाम का स्मरण ही कल्याणकारी है ध्येय सदा परिभवग् नीष्ण दोस्पदम से हम, हम प्रणतपाल भवाबिपोतम बंदे महापुरुषते ते चरणारिंदम प्रभु श्री राम की बड़ी सुंदर महिमा का बखान किया त्यक्त सदुस्त राज्य लक्ष्मी

अपने पिता श्री के आदेश का पालन करके राज्यलक्ष्मी को छोड़कर जो वन में चले गए और वहां जाकर के मेरे गोविंद माया मृगम देती तीय शमन धावन माया के मृग के पीछे दौड़े सुवर्ण का मृग कभी होता है फिर भी राम जी दौड़े यह लीला करनी थी

ऐसे प्रभु राघवेंद्र के चरणों में प्रणाम करें गोविंद के चरणों में प्रणाम करें और कैसे भी जीव का मन राम कृष्ण के चरणों में लग जावे यही भागवत धर्म है उनके प्रति विश्वास बढ़े उनके प्रति संबंध जुड़े और उनमें ही समर्पित हो जाए यही भागवत धर्म है योगेश्वर लोग उपदेश करके जाने लगे जनक ने उनका अभिनंदन पूजन किया

यहां देवताओं ने आकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना की भगवान बोले क्या बात है बोले प्रभु आपने आने से पहले हम लोगों की प्रार्थना मानी थी और आपने कहा था कि मैं पृथ्वी का भार दूर करके शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा भार तो दूर हो गया भगवान बोले कैसे हो गया दूर अरे महाराज कंस मारा गया अगासुरसुर मर गए जरासन मर गया सुषपाल दंत मर गए क्या बताए

गौरवों में जो जितने दुष्ट थे वो दुष्ट सब मारे गए अब तो आप चलो कन्हैया बोले अभी सबसे बड़ा पृथ्वी का भारत तो अपना खानदान है बोलो जय श्री कृष्ण ढील का बोलते जोर से बोलो ना एकादशी थोड़ा ही है कंजूसी कर जाते हैं कभी कभी

जय श्री कृष्ण भगवान ने कहा मेरे वंश के यदुवंश के विनाश का बीज बन गया और आसर की बात तो यह है कि यदुवंश के विनाश का कारण भी बना तो मेरा अपना बेटा बना दीपक नीचे अंधेरा आप थोड़े दिन की प्रतीक्षा करिए मैं शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा

भगवान ने देवताओं को आश्वासन देकर के भेज दिया न जाने कैसे उद्धव को पता चला और उद्धव आकर के गोविंद के चरणों में गिर पड़े उनको लगा कि कन्हैया अपनी लीला का समापन करके जाने वाले ध्यान से सुनना प्रभु ने कहा क्या बात है उद्धव बोले मैंने सुना है

अपनी लीला को संपन्न करके आप जाने वाले हैं मेरे को भी साथ में ले चलिए मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा अकेला मैं नहीं रह सकता यहां कन्हैया बोले पहले तो तुम मन से इस भाव को निकाल दो कि मैं कहीं जाता हूं या कहीं आता हूं उधो मेरा कहीं आना नहीं होता और मेरा कहीं जाना भी नहीं होता मैं लोगों को दिख जाता हूं तो लोग कहते हैं भगवान आ गए

और नहीं दिखता हो तो लोग कहते हैं भगवान चले गए लेकिन वास्तविक बात यह है ना मेरा आना और ना मेरा जाना हां क्या आना उधर का भगवान में ये जानना चाहता था कि आगे आ रहा है कल युग में लोगों की मनस्थिति बड़ी विचित्र होती है

अच्छाई को ग्रहण कम करेंगे किसी की प्रशंसा करो ना अरे साहब वो तो बड़े अच्छे आदमी है वो तो बहुत ही अच्छे आदमी है तो तुरंत लोग क्या बोलेंगे मालूम है तुम्हारे रिश्तेदार होंगे इसलिए और यदि किसी की निंदा करें ना वो तो बहुत ही खराब आदमी है इतना दुष्ट आदमी तो मैंने कभी देखा नहीं तो लोग तुरंत सहमति दे देंगे बोले तुम आज जानते हो हम तो पचास साल से जानते हैं वो है ही ऐसा खानना नहीं ऐसा है

प्रशंसा करो तो कहेंगे तुम्हारा रिश्तेदार होगा इसने कर रहे हो और बुराई करो तो बोल देंगे आज से कितने वर्षों से जानते हैं ये लोगों की मनस्थिति है सुख जिसको पाना है वो सुख ही खोजेगा लेकिन दुख देखने की जिसकी दृष्टि बन चुकी है वो सुख में भी दुख को निकाल ही लेगा

लोगों की मनस्थिति है दुखे च सुख माने ना हुँ? तो कलयुग में आपको मिलने का सरलतम तरीका सहजतम तरीका सर्वोत्तम तरीका क्या है कन्हैया बोले मैं जरा ज्यादा क्लियर बोलूंगा अभी उधव बोले बोलो ना हाँ उधव दो टूक बात बोलनी है मुझे आज कन्हैया कह रहे हैं उद्धव से

बताओ केशव बोले हमको पाना है तो एक ही तरीका है एक चीज को पाना है तो दूसरी को छोड़ना होगा बस हमारे मिलने का यही तरीका है मन में या तो दुनिया को बिठा लो या गोविंद को बिठा लो हां एक म्यान में कभी दो तलवार नहीं आ सकती दो टूक बात

या तो म्यान में दो तलवार के तो म्यान फटेगी तलवार कमजोर हुई तो तलवार टूटेगी हमारा मन एक है इस मन में या तो दुनिया को बिठा के रखो या गोविंद को स्थान दे दो एक ही उपाय है कि कर से करना करहू बिधिन मन राहू जहा

कृपा निधान शरीर दुनिया को समर्पित कर दो मन गोविंद के चरणों में लगा दो काम करते चलो नाम जपते चलो हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो काम की बासना को

टाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो मन को प्रभु में लगा इसलिए दुनिया मन से दुनिया से वैराग्य और गोविंद के प्रति अनुराग यही मेरे मिलने का तरीका है उधन का बैराग क्या होता है बड़ी समझने की बात है

ये बैराग्य परिभाषा क्या है आप कहते हो वैराग्य करो कन्हैया कहते हैं बैराग्य कई प्रकार के होते हैं परिभाषा क्या बताऊ बैराग्य माने वैराग्य एक मरकट बैराग्य होता है एक स्मशान बैराग्य होता है एक सच्चा बैराग्य होता है सात वर्ष के हुए थे रिटायर हो गए रिटायर होने के साल भर बाद पत्नी पधार गई

अकेलापन महसूस हो रहा है पत्नी रही नहीं नौकरी रही नहीं अब एक एक बात पर यही सोचते रहते हैं कि मेरा अपमान कहां हो रहा है सवेरे पांच बजे बहू ने चाय में चीनी कम डाली जट बैरा आ गया जोर से बैराग गया अच्छा अब कमाता नहीं होने इसलिए तुम लोग मेरा ध्यान नहीं रखते

पत्नी क्या चली गई नौकरी तो रही नहीं बेटा है सबेरे जाता है ऑफिस में शाम को आता है टीवी देख के सो जाता है उसको मालूम भी नहीं कि इस घर में कहीं पिताजी भी रहते हैं, और बहू की हालत तो ऐसी है कभी सब्जी में नमक ज्यादा तो कभी चाय में चीनी कम वृंदावन चला जाऊंगा उधरी रह करके भजन करूंगा और जीवन में तम लोगों के पास कभी आना नहीं

एक छोटी सी कुटिया बनवा लूंगा रासलीला देखा करूंगा कथा सुना करूंगा संतों का आशीर्वादी हो, हो, तो हो गई डॉक्टर मना किया था कि आपको सुगर देना मना है इसलिए मैं नहीं नहीं एक दिन की बात नहीं रोज रोज का नाटक ये बहु में बीस पच्चीस जोड़ी कपड़ों में प्रेस करके अटची जचाके पांच बजे की चाय पे आई थी

आया था वैराग्य और छह बजे तो घर छोड़ दिया वृंदावन जा रहे हैं साढ़े छह तो रेलवे स्टेशन आ गए पर 10 बजे तो लौट के घर आ गए बैराग्य आया है बच्चा ऑफिस निकल के थे देखा तो पिताजी आ रहे हैं अटची लेके हंस के बोला वृंदावन गए थे क्या हुआ

छोटे वाले मन्ना की याद आ गई इसलिए आ गया हूं सवेरे सवेरे दादाजी दादाजी करके मेरी उंगली पकड़ के डोलता है मैंने सोचा सोकर उठेगा तो रोएगा इसलिए आ गया हूं फिर कभी गड़बड़ करी तो जीवन में नहीं आऊंगा समझे मरकट बहरा के बंदर एक डाली पर रुकता ही नहीं है इधर डाली कभी उधर डाली कभी उधर डाली पर हम लोग को बहरा के आवेगा आता है जैसे ज्वारा आता है ना समुद्र में और घर आते आते ठंडा

अच्छा एक होता है स्मशान वैराग्य स्मशान वैराग्य बहुत जोर से आता है हाँ किसी की मृत्यु हो जाती है और हम लोग उसके साथ में जाते हैं ना बोलते जाते हैं राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है अच्छा कुछ लोग राम नाम सत्य बोलते जाते हैं पीछे कुछ लोग सत्संग करते जाते हैं हाँ और सत्य कह रहा हूं बहुत वैराग्य आता है

मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि बरी यात्रा कम करो शव यात्रा ज्यादा करो ये सत्य यात्रा है सत्य यात्रा है बनारस में कथा कर रहा था मैं किसी परिवार की ओर से तो वहां पे एक घाट है मणिकर्णी का घाट 24 घंटे सब जलते रहते हैं वहां देखो

मैंने कहा कब कब मौका मिलेगा थोड़ा वहां ले चलो ना रात के साढ़े ग्यारह बजे हम गए एक नाव कर ली हमने कहा गंगा जी में चलेंगे इस किनारे पर सब जलते हैं और बीच गंगा में से नाम में से देखेंगे मैंने अपनी आंखों से देखा आठ दस सब तो जल रहे थे आठ दस मुर्दों का स्नान चल रहा था और आठ दस लाइन में खड़े थे कि जगह खाली हो तो हम भी जले

और मुझे वहां भक्तों ने एक ऐसा चित्र दिखाया जिसमें बैंड बाजे से आगे है बर यात्रा और बिल्कुल उसके पीछे बैंड बाजे से चल रही है शब यात्रा उसके पीछे फिर बर यात्रा और उसके पीछे फिर शब यात्रा एक ही गली एक ही लाइन और चार शव यात्रा चार बर यात्रा बैंड बाजे से मैंने पूछा क्यों बोल कोई बुरा नहीं मानता है बोलते हैं, सच्ची यात्रा तो यही है ये यह सत्य यात्रा है

और सबको तो शिव का रूप बता दिया गया उस समय तो जितने लोग शव यात्रा में जाते हैं मैंने देखा है बड़ा है। हाँ। मत पूछो। राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है कहते है। लोग चल रहे पीछे चलने वाली लाइन में एक सज्जन ने दूसरे के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा चला गया तब तक, तक, तक तीसरे सज्जन बड़े बड़े प्रश्नवाचक बोलते

बात क्या थी अरे साहब कुछ नहीं था लोग इस कदर उस कथा को सुनाते हैं आपसे क्या बताऊं कोई तकलीफ ही नहीं थी रात को आठ बजे भोजन किया है साढ़े आठ बजे टीवी समाचार देखा है नौ बजे से ग्यारह बजे तक क्रिकेट मैच देखा है रात में ग्यारह बजे आराम से सोए हैं है, साढ़े पांच बजे घूमने गए सात बजे लौटके आए साथ में और चौराहे से वो अपने घर चले गए मैं अपने घर गया सात बीस तो फोन आ जा के मर गए

तब तक चौथे सज्जन बोले भाई जी सब को जाना है हा कौन बच सकता है शरीर को ले गए चिता पे रखा आंसू आ रहे एक बोले क्यों परसों विवाद कर रहे थे मुझसे बताओ इसके संग क्या गया

न पत्नी गई न बच्चे गए न परिवार गया ना धन गया ना संपत्ति गई कुछ भी उसके साथ में गया देखो जी ऐसे नहीं बोल सकते आप साथ में तो गया है यदि पुण्य किया होगा तो पुण्य का खजाना गया और पाप किया होगा तो पाप की गठरी गई जो कर लेंगे वही साथ जाएगा इसलिए आज के बाद झूठ बोलना बिल्कुल बंद कम बिल्कुल बंद बेईमानी बिल्कुल बंद

कथा सुने जाएंगे कथा में बीच में मोबाइल नहीं करेंगे कथा में सूटर नहीं बुनेंगे कथा में रोई की बत्ती नहीं बनाएंगे माता दें, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं हनुमान चालीसा पढ़े बिना तो चाय नहीं पिएंगे गीता का एक अध्याय पढ़ने के बाद ही नाश्ता के बारे में सोचेंगे

जब तक चिता जल करके राख नहीं हो जाती पूरी गीता घूमती है दिल में और जलकर के फूंक करके रात के 12 बजे नदी में नहाना पड़ा ठंडे पानी एक बजे लौट के घर आए पत्नी बोली कहां गए थे अरे देवी क्या बताएं आजकल लोग मरते भी हैं तो टाइम से नहीं मरते देखो टाइम है मरने का रात के 12 बजे ठंडे पानी में नहाना पड़ गया कॉफी बना लाओ अरे

कहते थे, थे भजन करेंगे माला जपेंगे ये करेंगे और ये न आते सब खत्म ये शमशान वैराग्य है शमशान भूमि पे आते ही वैराग्य घर आते ही सब खत्म और तीसरा होता है सच्चा वैराग्य कि सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार

जिनका मन मेला व्या वो तो डूब गया मझधार सच्चा त्याग मन से होता है मन में ये बात सोच लेना सोचो क्या साथ जाएगा जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं

जैसे जल में कमल का फूल रहे मेरे सब गुण दोस्त समर्पित हो करतार तुम्हारे हाथों में सब गुण दोस्त आपको समर्पित है कमल का फूल पानी में रहता है पर पानी की एक बूंद भी कभी अपने ऊपर ठहरने नहीं देता है।

बहुत बड़ी बात है और देखो ये बैराग्य की जो चरम परिणति है मन से वैराग्य आया और वही मन का बैराग्य धीरे धीरे धीरे जब शरीर पर प्रकट हो जाए उसी का नाम संन्यास है काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संयासम कवियो बिदु काम्य कर्मों का जो न्यास है वही संस है

उद्धव जी महाराज ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है सन्यास के बारे में लेकिन मुझे लगता है यह विषय बहुत सुंदर है सुनने लायक है हम सन्यास धर्म की व्याख्या कृष्ण के मुख से उद्धव को दी गई सुने उसके पहले मुझे लगता है वृंदावन धाम है माँ कात्यानी के चरणों में है आओ किशोरी जी का थोड़ा स्मरण कर ले वो सरस किशोरी है

उनकी कृपा की कोर हो जाए तो वृंदावन बांस मिल जाए और गोविंद तो पीछे पीछे चलने लग जाए बोलो जा श्री कृष्ण हा सरस किशोरी बयस की थोरी रतिरस गोरी

कृपा की मोर त्रिरा दे जय कृपा की, की सरसे कि

सेवा सेवापुंज रोज जाते होंगे सेवापुंज में राधा रानी के पास बैठकर ये भजन गाकर देखो तुम्हें लगेगा किशोरी जी सिर पे हाथ रखकर हमें सांत्वना दे रही समझा सार

के अधीश्वर हैं और मैं आपसे विशेष निवेदन करूंगा वैसे बहुत शांति से सुन रहे आप ये प्रसंग जो भगवान कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं। ये भागवत का बिल्कुल अंतिम संवाद है और कहते हैं संवाद लोग प्रेम से सुने ना तो संपूर्ण भागवत का मानो सारांश इसमें है निचोड़ है इसमें

उद्धव कहते हैं आप योग के अधीश्वर हैं योगेश हैं। हे प्रभु मुझे बस ये बताइए सन्यास किसे कहते हैं मान लीजिए मैंने सन्यास ग्रहण कर लिया तो सन्यासी के जीवन में क्या होना चाहिए भगवान कहते हैं जो प्रश्न आप करते हो हमसे यही प्रश्न राजा यदु ने किया था दत्तात्रेय जी से

बड़े उच्च कोटि के संत भगवान दत्तात्रेय बड़ी अद्भुत उनकी मनस्थिति और दत्तात्रेय महाराज जंगल में जी प्यार से बोलो जय ऊपर मेरा जी प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण

यास का लक्षण क्या है तो दत्तात्री के पास में जब येदू महाराज गए तो उनसे पूछा बाबा एक होते हैं शिक्षा गुरु एक होते हैं दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु जीवन में अनेक होते हैं प्राइमरी में एक गुरु होते हैं मिडिल क्लास में एक होते हैं हाई स्कूल में एक होते हैं इंटरमीडिएट में एक होते हैं बी में

और गुरु बदल जाते हैं तो ये गुरुजन जो हैं वो बदलते रहते हैं शिक्षा गुरु एक पुरोहित गुरु होते हैं, आपके बच्चे का नामकरण करते हैं उपनयन संस्कार है विवाह संस्कार है दाह संस्कार सब कराते हैं वे पिचारे पूरे अग्रे हितम इच्छती पुरोहित यजमान का जो आगे आगे हित सोचे वो पुरोहित होते हैं

लेकिन कान में जो मंत्र देता है वो गुरु तो एक ही होता है वो गुरु बदलना नहीं चाहिए आजकल तो वो गुरु भी अपनी सुविधा से बदलते रहते हैं लोग हाँ मैं कथा कर रहा था महाराष्ट्र में शायद बंबई में बहुत दिन की बात है एक माता मेरे से बोली ठाकुर जी

मैं तो थाने गुरु जी बनासी मारवाड़ी भाषा में मैंने कहा पिचासी वर्ष की हो गई माता आपने कोई गुरु नहीं बनाया घड़ाई गुरु जी बनाया महाराज पर को कोई रिहाई कोने क्या मतलब माता है? शादी से पहले कुमारी थी तो मैंने एक बहुत अच्छे संत गुरु मिले मुझे वृद्ध महात्मा बद्रीनाथ में बर्फ पे तपस्या करते थे

ऐसा सुंदर गोपाल मंत्र दिया ठाकुर जी थाने के बोलूं बहुत चमत्कार आया जीवन में एक दिन चिट्ठी आई गुरु जी पधार गया और ठाकुर जी बिना गुरु जी के तो ज्ञान कौन ही हो गए स्वमें हरिद्वार गई बैठे एक बहुत अच्छे संत मिले मेरे माँ बाबूजी ने उनसे दीक्षा दिला दी बहुत अच्छे महात्मा तीन वर्ष बाद बठे से भी चिट्ठी आई गुरु जी पधार गया

बिना गुरु जी के तो ज्ञान कौन ही महाराज वृंदावन धाम गई बैठे बहुत ऊंचे रसिक संत मिले वृद्ध थे बिचारे उनसे मंत्र मिला आठ बरस तक हर महीना चिट्ठी आती बेटी खुश रहो आशीर्वाद रहो दो तीन महीना पत्र नहीं आया तो मैंने पूछा तो समाचार मिला गरुजी पधार गया नहीं अब तो मेरी शादी हो गई थी महाराज

तो मेरे पति पत्नी दोनों ने नैमिशारण्य में, में कोई संत गरुजी बनाए मैं सुन रहा था ठाकुर जी बेगरुजी तो तीन साढ़े तीन महीने बाद ही पधार गया फिर हरिद्वार में एक बहुत बड़े मठाधीश गरुजी मिले हम दोनों ने फिर दीक्षा ली चार पांच बरस तक वे गरुजी रहे अब तो फोन का जमाना आ गया था फिर फोन आ गया गुरु पधार गए

ठाकुर जी अब मैं तीन बरस से गरुजी ढूंढ रही हूं थारी कथा सुनी तो माने लगे हो थे अभी ठीक ठाक हो सो अब तो मैं था ही गरुजी बना सी हूं मैंने कहा माता जी थे माने तो माफ करो हमें अभी बहुत दिन कथा करनी है थे तो कोई और ही गरुजी ढूंढ रहे थे माने तो माफ करो मां

आप कौन ही बन सका थारे अरे गुरु जी थे कहीं और ही गुरु जी ढूंढ लो क्या मतलब है गुरु कोई शरीर होता है क्या अरे शरीर तो जाने वाला है आगमा पायनो नित्यम तांत तिक्षस्व भारत वास्तव में तो गुरु से जो मंत्र मिलता है वो गुरु है गुरुदेव के मंत्र में विश्वास करो

और गुरु जी महाराज के चरणों में आस्था रखो शरीर तो जाने वाला है चला जाएगा सबका जाता है आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर कोई बचा क्या न राजा बचान भिकारी बचान संत सबको जाना है लेकिन उनके द्वारा जो उपदेश मिला है जो उनके द्वारा मंत्र मिला है उसको जीवन में धारण करो तो कान में जो मंत्र देते हैं वो गुरु बदलना नहीं चाहिए

अपने हिसाब से बदलते रहते हैं पर शिक्षा गुरु जो होते हैं ना वो जीवन में बदल सकते हैं भाई जिससे भी अपन को शिक्षा मिले वो शिक्षा गुरु है बड़े हैं बुजुर्ग हैं आदरणीय हैं, शास्त्र की कोई बात कही उसको हृदय में धारण करो जरूर उतारो वो गुरु जी तो दत्तात्रेय कहते मेरे जीवन के शिक्षा गुरु चौबीस हैं कान वाला गुरु तो एक ही है दीक्षा गुरु

लेकिन शिक्षा गुरु मैंने जीवन में जिन जिन से मुझको शिक्षा मिली मेरे गुरु है पृथ्वी वायुराकाश अपोग्निचंद्र रवी कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज मेरे जीवन का पहला गुरु है पृथ्वी

मैंने पृथ्वी को गुरु बनाकर के शिक्षण प्राप्त की कि संत के जीवन में साधु के जीवन में पृथ्वी जैसी सहनशीलता होनी चाहिए वायु को गुरु बनाकर मैंने सीखा कि वायु चलती है लेकिन दिखती कभी नहीं महापुरुष को चाहिए अपने प्रवचनों के द्वारा अपने उपदेश के द्वारा समाज का कल्याण करे

पर ये कभी चाहे नहीं कि दुनिया मुझे पहचाने आकाश को गुरु बनाकर मैंने परमात्मा तत्व के बारे में जाना देखो आकाश का सीधा सा अर्थ है अवकाश वास्तव में तो अवकाश को ही आकाश कहते हैं अवकाश मिले बोलो जय श्री कृष्ण आकाश हमारे पेट में है इसलिए हम भोजन करते हैं

यदि न हो तो भोजन जाए कैसे पर कोई बता सकता है जीवन में आकाश कितना फिट लंबा है कितना फिट चौड़ा है नहीं बता सकता तो जैसे आकाश अनंत है वैसे परमात्मा भी अनंत है अपने मन को अनंत में लगाओ अंत में क्या लगाना हु? शक्ति राम कृष्ण अनंत है इनमें मन को लगाओ

एक और बात मैंने जल को भी गुरु बनाया और जल को गुरु बनाकर के शिक्षा प्राप्त की ऐसी बाणी बोली मन का पोए कि और को शीतल कर ही आप तल हो शीतल हो

णी को निर्मल बनाओ शीतल बनाओ हमारे भारत में दो जगह के ब्राह्मण बड़े विद्वान होते थे उसमें पहला स्थान कश्मीर का रहा है कश्मीर विप्रों की बड़ी पवित्र भूमि कश्मीर सरस्वती की जन्मभूमि है शारदा जो है सरस्वती उनका जन्म स्थान है कश्मीर इसलिए विद्वानों का वहां गढ़ माना जाता था कश्मीर

विद्वानों की भूमि रही कश्मीर वहां एकदम एक नव कोई विद्वान तैयार हुआ क्या प्रखर विद्वान एकदम संस्कृत ने बोले वेद वेदांत का प्रकांड बिल्कुल नई उम्र 30-35 वर्ष की अवस्था और प्राचीन भारत में दिग्विजय होती थी जैसे युद्ध में दिग्विजय होती है ना ऐसे शास्त्रार्थ में दिग्विजय करते थे लोग राजाओं की तरफ से सब व्यवस्था की जाती थी

हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं विद्वान लोग मंच पर बैठे हैं और शास्त्रार्थ चल रहा है शास्त्रों की चर्चा चल रही है और जो जीत जाता उसको राज घरानों की ओर से पुरस्कार मिलता समाज में उसका सम्मान बढ़ता ऐसा ही हुआ उस 35 वर्ष के युवा ब्राह्मण ने महाराज पूरा उत्तर भारत जीत लिया जहा भी जाता अकाट्य प्रमाण देता शास्त्रों के लोग हार जाते

अब घूमता घूमता वो युवक दिग्विजय करता हुआ बाबा विश्वनाथ की नगरी में आया काशी भी महाराज विद्वानों का गढ़ है हाँ। काशी भी तीन बार कथा की मैंने और जिन्होंने आयोजन किया उन्होंने विशेषकर कर वहां हिंदू विश्वविद्यालय और वहां संस्कृत विद्यापीठ के जितने विप्रबंधु हैं सब आमंत्रित किए

मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितना आनंद मिला वहां कथा कहने में विद्वानों की भूमि है आशीर्वाद देने पधारते रोज विप्रगण अब काशी में विद्वान जब आया काशी के भी सब विद्वान परास्त कर दिया उसने एक 85 वर्ष के बूढ़े बाबा सब विद्वान उनके पास में गए बोले महाराज काशी की लज्जा आपके हाथ में है

ये बड़ी खुशी की बात है विद्वान पुरुष है लेकिन अब काशी सबको हरा रहा है वो तो बोले ठीक है उसको बोलो कल हमसे शास्त्रार्थ होगा शास्त्रार्थ करने के लाखों लोग एकत्रित हुए कश्मीर का वो 35 वर्षीय युवा ब्राह्मण या किसी के 85 वर्षीय विद्वान ब्राह्मण दोनों आमने सामने बैठे लाखों नरनारी सुन रहे अब शास्त्रार्थ जब चल चला अखट्ट प्रमाण उसने दिए

लेकिन इस वृद्ध ब्राह्मण ने सब का काट कर दिया क्या वेद क्या वेदांत क्या उपनिषद क्या मीमांसा क्या दर्शन वो प्रश्न करे ब्राह्मण उसका जवाब तुरंत दे और परिणाम यह हुआ कि प्रातः नौ बजे से आरंभ हुआ वो सत्संग रात्रि के दस बज गए और वो युवा ब्राह्मण कश्मीर का परास्त हो गया हार गया

सभा संपन्न हो गई लेकिन उस युवा ने अपने कक्ष में आकर के सोचा मैंने दस दस दिन तक बिना नींद लिए शास्त्रों का अध्ययन किया बीस बीस घंटे पानी में खड़े होकर मैंने साधना की मंत्रों का मैंने जाप किया उनको भी साधित किया हार गया अजीवन में जीने का कोई मतलब नहीं है और पूरी काशी में प्रचार हो गया कि वह युवा ब्राह्मण मरना चाहता है

उसने कह दिया कल सायंकाल का सूर्यास्त बाद में होगा मैं जल में समाधि ले लूंगा गंगा में जीवित समाधि लूंगा हाहाकार काशी के राजा ने सुना बोले नहीं महाराज ऐसा मत करो आप जैसे विद्वानों की राष्ट्र को जरूरत है काशी के राजा तो सब व्यवस्था करते थे बोले नहीं मेरे जीने का लक्ष्य खत्म हो गया मैं मरना चाहता हूं और सूर्यास्त होने से पहले मैं जल में समाधि ले लूंगा

लाखों नरनारी मनाने पहुंचे लेकिन युवा ने किसी की नहीं सुनी कक्ष बंद कर लिया उस वयोवृद्ध पिचासी वर्ष के बाबा ने सुना लोगों ने कहा वो मरना चाहता है बोले नहीं उसको बोलो मरना नहीं चाहिए उसको बोलो ऐसा नहीं करते उसने कहा नहीं मेरा मैं निश्चय कर लिया सूर्यस्त से पहले गंगा में डुबकी लगा दूंगा उस वयोवृद्ध ब्राह्मण ने कहा उसको जाकर के बोलो वो हारा हुआ है और मैं जीता हुआ हूं

हारने वाले को जीतने वाले की बात माननी चाहिए एक बार वो मुझसे आकर जरूर मिले फिर भले ही वो मर जाए, मुझे चिंता नहीं जो 35 वर्षीय युवा उस वयोवृद्ध के पास में मिलने के लिए आया उस बूढ़े ब्राह्मण ने दौड़कर उसको गले से लगाया और प्रेम के आंसुओं से उसका सिर भी बोया बोले बेटा तुम विद्वान्त तो हो

एक पुस्तकीय ज्ञान होता है एक अनुभवी ज्ञान होता है मेरे बाल पगे में 85 वर्ष का हो गया हो सकता है अनुभव में मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं लेकिन परिश्रम तुमने मुझसे ज्यादा शास्त्रों में किया है मुझे मालूम है पर शास्त्रों का निचोड़ क्या है तुझे मालूम है जीवन जीने के लिए मिलता है मरने के लिए नहीं यह शास्त्र का निचोड़ है

बेटा हम दोनों ने शास्त्रीय चर्चा की हमारा कोई वैमनस्य नहीं है और मैं तुमसे वैमनस्य क्यों करूंगा मेरे पोता भी तुमसे बड़े हैं मैं पता है रात भर सोचता रहा कितना बड़ा विद्वान प्रकट हुआ है मेरे राष्ट्र में तुझ पर मुझे गौरव है मुझे फक्र है तेरे जैसे विद्वानों को इस राष्ट्र की बहुत जरूरत है मैंने कुछ भी कहा शास्त्र का ज्ञान और अपने अनुभव के द्वारा कहा

तुम्हें बुरा लगा इसका मुझे खेद है और तुम उचित समझते हो तो मुझे क्षमा कर दो लेकिन तुम्हें मरना नहीं चाहिए तुम्हें जीना चाहिए और शास्त्रों का प्रचार प्रसार करना चाहिए समाज में जो भ्रांति है उसको तुम्हें दूर करना चाहिए छोटी छोटी बातों से घबराओगे तो कैसे काम चलेगा इतना कहकर वो विद्वान वयोवृद्ध वहां से चला गया

और घर में जाकर के उस वयो वृद्ध ने अपना दरवाजा बंद किया और सोचा ऐसी विद्वत्ता में लेकर क्या करूं जिसकी वजह से कोई मरने पर उतारू हो जाए यदि मैं विद्वान न होता यदि शास्त्रार्थ न करता तो आज उस युवा के मन में भाव क्यों आता वो मरने को तैयार क्यों होता इसलिए आज के बाद मैं जीवन में बोलूंगा नहीं और उसने लकड़ी लेकर बीच में से लकड़ी को चीर कर अपने जीव से लकड़ी को बांध दिया

डोरे से कसकर आगे चलकर उन्हीं का नाम हो गया काष्ट जिहुआ स्वामी काष्ट जिहुआ नाम के महात्मा वो बन गए जीवन में बोला ही नहीं कभी ऐसी वाणी किस काम की जो किसी को मरने को बाध्य कर दे अपनी दृष्टि है ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो

और अनको शीतल करही आप हो शीतल हो मैंने जल से शीतल तक सीखा अग्नि को गुरु बनाकर के मैंने जाना ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तुम पंडिता बुधा महात्मा के जीवन में ज्ञान की अग्नि होनी चाहिए ज्ञान की अग्नि में कर्म जल करके दग्ध हो जाएंगे तो ही हम दूसरों को सन्मार्ग दिखा सकते हैं

तो ही दूसरों को सही रास्ता दिखा सकते हैं मैंने कबूतर को गुरु बनाकर के सीखा कि संत के लिए दुनिया उसकी अपनी है और कोई उसका अपना नहीं है एक कबूतर था देखो दत्तात्रेय जी ने जो गुरु बनाए पंचमहाभूत भी गुरु पांचों तत्वों के गुरु पृथ्वी जल तेजबाई आकाश मैंने कबूतर को गुरु बनाकर के सीखा

कतिचिन बहुत ध्यान से सुनना एक कबूतर अपनी पत्नी के साथ में जंगल में रहता था उसके चार पांच बच्चे थे एक बार पत्नी को साथ लेकर के वो चुगा लेने दूर चला गया बच्चे ऊपर रह गए पीछे से किसी बहेलिया ने आकर के वह अन्न के दाने डाल दिया

कबूतर के बच्चे उन दानों को चुगने के लिए वृक्ष से नीचे आए और जाल में फंस गए कबूतर नहीं कहती हे भगवान मेरे बच्चे फंस गए मैं रहकर क्या करूं जाल में फंस गए कबूतर कहता है धर्म पत्नी जी फंस गईं बेटा भी चले गए तो मैं रहके क्या करूं लो जी वो भी जाल में फंस गया बहेलिया बोला ऐसे समझदार कबूतर दो चार रोज मिल जाए अपने फंस रहा है मुझे क्यों तकलीफ करनी पड़े

मैंने उस कबूतर को गुरुओं की लिस्ट में लिख लिया और एवं कुटुंब शांता दाम पद त्रिवत ऐसे कुटुंब के प्रति यदि कबूतर की तरह आशक्ति होगी तो मोह के जाल में फंसेगा और निश्चित फंसेगा और बुरा फंसेगा महात्मा को चाहिए कि सारी दुनिया उसकी है और कोई उसका नहीं है

उदार चरिता नाम तू बसध कुटुंबकम सबको एक दृष्टि से देखना है मैंने अजगर को गुरु बनाकर सीखा कि जब महात्मा बन गए तो मिल गया तो बढ़िया न मिला तो और बढ़िया अजगर की तरह पढ़ा कुछ लोग मुझे महात्मा समझते हैं भिक्षा दे देते पालेता हूं नहीं देते पढ़ा रहता हूं चिंता नहीं मैंने सागर को गुरु बनाकर के शिक्षा प्राप्त की

महात्मा के जीवन में सागर जैसी गहराई और सागर जैसी गंभीरता होनी चाहिए बहुत जरूरी है मैंने पतंगे को गुरु बनाया पतंगा अग्नि के पास में पहुंचता है जल के राख हो जाता है स्त्री संग नहीं करना मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया शहद एकत्रित करती हैं लोग दूसरे ले जाते हैं संग्रह क्यों करना

गजराज को गुरु बनाया लकड़ी की हथनी को सत्य समझ के पकड़ने दौड़ता है लोग हथनी खींच लेते हैं गड्ढे में गिर जाते हैं। पदापी युवतीम नष्प्रसिद्धा रविम अपि। संत के लिए तो सारी नारी जाति ही मां है बंगला भाषा में तो सबको मां बोलते हैं माँगो, बोलते हैं, बहुत प्यारी भाषा है मैं कलकत्ते कई बार जाती हूं कथा करने

बंगला भाषा में संस्कृत का बड़ा मेल है बहुत शब्द संस्कृत के आते हैं अमा के ये रामना टना करते हवे तार पर घूम घूम करते हवे तार परे के कथा सुनते हवे मीठी लगती है हाँ और बंगला भाषा के जो पद है नजारे ना ये उधर के ये से सुनता रहता हूं मैं पद

बड़ा मीठा गाते हैं बंगला भाषा में बहुत मिठास है तो वहां हर हर नारी को मां बोलते हैं मातृ संत के नजर में सब मां हैं और सब बेटी है वैसा कोई वैयक्तिक संबंध किसी से नहीं है मैंने सीखा मैंने मैंने गुरु बनाया भौरे को अब देखो भोरा फूल पर बैठता है उसके

रस को चूसता है गंदगी कभी नहीं लेता है कभी कथा में जाएं, कभी सत्संग में जाएं, अच्छाई ग्रहण करो किसी की वैयक्तिक बुराइयों को देखने में अपनी एनर्जी खर्च क्यों करो हुँ? मैंने सीखा है हाँ

वो आज क्या है कथा में मैं जब सबेरे उठ के गया तो बहुत लोगों ने कहा हम लोग भेंट चढ़ाए तो कैसे चढ़ाए देखिए श्रद्धा है तो मुझसे लोगों ने आते समय पूछा महाराज कैसे करें मैंने कहा भैया अंतिम दिन तो सब लोग भेंट चढ़ाना चाहते ही हैं अब सब स्टेज पे आकर भेंट चढ़ाएंगे तो भागवत जी तो पीछे हो जाएंगे और मैं नीचे हो जाऊंगा <laughs>

क्योंकि इतने लोग कैसे तो विशेषकर जो हम लोग ऐसी कथाएं करते हैं भीड़ भाड़ में वहां पर अब देखो किसी की श्रद्धा को तो नहीं टाल सकते तो मैं प्राय ऐसा नियम लगा देता हूं अंतिम दिन कुछ लोग कलश लेकर या झोली लेकर वहीं पहुंच जाते हैं कुछ भक्त जिसको श्रद्धा से भागवत की जो भेंट उसमें डालनी है उसमें डाल सकते हैं या सामने गोलक रखी उसमें रख सकते हैं कुछ लोग इसमें कुछ जैसी जिसकी श्रद्धा हो

मंच पर आकर के सब लोग भेंट चढ़ाएं ये तो बिल्कुल असंभव है।, है आप श्रद्धा से हाथ जोड़ ले भागवत जी को आपका पूरा प्रणाम कृष्ण रूप भागवत स्वीकार करते हैं और मन होता है कि नहीं सर हमारी तो कुछ इच्छा है तो आप वैसे कुछ स्वयं सेवक आपके पास में चले जाएं तो आपकी भेंट भी उसमें डाल दी जाए झोली में आपकी श्रद्धा से भेंट भी चढ़ गई और अब व्यवस्था भी नहीं हुई

ये बिल्कुल इसमें आप यही समझें कि आप बिल्कुल भागवत जी पर पहुंच कर वहीं चढ़ा रहे एक ही बात है हाँ क्योंकि फिर माताएं बहनें भाई लोग बहुत भीड़ में असुविधा हो जाती है इसलिए आपकी सुविधा के लिए ऐसा किया गया है बहुत जरूरी नहीं है पर जिनको लगता है कि नहीं हम तो करेंगे वो ऐसा कर सकते हैं उनके लिए तुम्हारा तो श्री ने भी आज्ञा दे दी ठीक है लोगों की इच्छा है तो कोई बात नहीं

आपकी सुविधा के लिए ऐसा किया गया है तो कथा समापन के अवसर पर या उससे कुछ देर पहले कुछ स्वयंसेवक आ जाएंगे आपकी श्रद्धा भी टूस्ट रख सकते हैं आप ऐसी व्यवस्था की गई आपकी सुविधा के लिए तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ये भोंरा रस चूसता है गंदगी कभी नहीं लेता गंदगी नहीं लेता है एक गुरु बनाया मैंने बच्चे को

ये बच्चे जो होते हैं ना बहुत बोले होते हैं ना तो ईर्ष्या होती है ना किसी के प्रति कपट होता है हाँ ना ईर्ष्या है ना कपट है ना किसी के प्रति विशेष देश भाव है दत्तात्रय कहते हैं बच्चे को मैंने गुरु बना लिया हाँ देखो कोई गरीब आदमी था बेचारा बहुत गरीब ध्यान से सुनना

अब क्या हुआ कि बेचारा लकड़ी वकड़ी बेचकर दो चार रुपए कमाता उसी से परिवार का पालन पोषण करता पत्नी है एक नन्हा सा बच्चा है अपना जैसे तैसे परिवार पालता अब हुआ क्या कि और देखो इतना गरीब कि दो रुपए की लकड़ी बेचती तो दो ही रुपए का घर में भोजन बनता शाम के लिए फिर लकड़ी बेचेंगे एक दिन क्या हुआ उसके बचपन के पांच मित्र उसके घर आ गए

पांचों मित्रों को देखते खुशी तो हुई पर दुखी भी हो गया बेचारा पत्नी से बोला अभी आ गए हैं इनके लिए कुछ चाय पानी है पत्नी बोली घर में तो कुछ है नहीं रोटी बना के हम लोगों ने खा ली एक रोटी मैंने मुन्ना के लिए रख दी है वो तो बीच में भूख लगे तो खा लेगा और तो घर में बिल्कुल कुछ नहीं है आप फिर लकड़ी बेचने जाएंगे आटा खरीद के लाएंगे तो फिर रोटी बना दूंगी उसने कहा देखो

मेरे बचपन के मित्र आए हैं पांचों अरे कुछ नहीं तो इनको चाय पानी तो देना चाहिए पत्नी बोली तो फिर आप एक काम कर लीजिए क्या बोले ऐसा करिए कि आप जो है वो की, की चाय पत्ती एक रुपए की चीनी ले आओ एक रुपए की भुजिया ले आओ एक रुपए की मिठाई मैं पांचों को एक प्लेट में सजा दूंगी मिठाई और भुजिया को और दूध चाय पत्नी का बस

चाय पी लेंगे मिट्टी अरे देवी वो तो ठीक है पांच सौ रुपए का उधार कौन देगा मुझे और मान लो मैं ले भी आया तो मैं उसको चुकाऊंगा कैसे चुकाया जाएगा कैसे बोले आप नहीं समझते हैं जी देखो पत्नियां कितनी बुद्धिमान होती हैं आपको नहीं मालूम अब आप ये तो सोचो कि जब ये पांच लोग आए हैं हमारे घर नाश्ता करके जाएंगे

तो हमारे मुन्ना के हाथ में कम से कम पांच रुपए तो रखेंगे आप ध्यान मेरी तरफ रखना उसने कहा ठीक है बेचारा बाजार में गया और पांच रुपए की सारी चीजें ले आया चाय बन गई भुजिया बन गई और देखो मिठाई भी धर दी ऐसा कर दिया

अब वो पांचों लोग बोले भैया देखो गरीबी अमीरी अपनी जगह है लेकिन तुम हो बहुत ही बुद्धिमान और बहुत अच्छा लगा तुम्हारे घर आए हम अच्छा जा रहे हैं अब वो लोग गए तो बच्चे के हाथ पे पांच सौ रखना भूल गए बच्चे के हाथ पे रखना भूल गए पत्नी बोली बोलिए तो गए पति बोले कोई बात नहीं जंगल जाता हूं आज ज्यादा लकड़ी ले आऊंगा और एक एक रुपया करके पांच दिन में चुका दूंगा सेठ जी को बोल दूंगा सब माफ करो अब जैसे ही वो जाने लगे महाराज

द्वार पे द्वार तक पहुंचे होंगे कि कि, कि कि कि कि वापस लौट के के आ आओ साहब कैसे क्या क्या अब आपसे हम हम कहें? वो वो वो बात है ऐसा हुआ बच्चे लिए कुछ मिठाई तो लाए नहीं थे लाला तो बच्चे के हाथ पे कुछ रखने लगे बेटा बोला मैंने लेता माँ ले ले ने कहा लेने बेटा बोला नहीं मैं नहीं लेता बर अरे

अरे देवी तुम बोल दो ना ये बच्चा क्यों नहीं लेता रुपया ले लेने नहीं। नहीं, तो से बाबू जी दे रहे हैं, तो ले ले। बोले, मैं नहीं लेता, मां बोले, क्यों नहीं लेता। क्योंकि तुम तो पांच रुपए की बोल दी थी ये तो दो रुपए दे रहे हैं तुमने कहा था पांच रुपये देखे जाएंगे बाजार का कर्जा चुप जाएंगे तो दो ही रुपए देते दो में कैसे दूध बाले का चाय बाले का मिट्टी सब देना है ना

माने दौड़ करके बच्चे को गले से लगाया इतना निर्मल अंतक करण उसको यह भी नहीं मालूम वो यह भी नहीं जानता कब क्या कहना है मैंने उस बच्चे को गुरु बनाया छोटे से नन्हे बालक को और उस बालक को गुरु बना करके मैंने क्या सीखा कि नोस्त

न चिंता गे है पुत्री नाम आत्म क्रीडा आत्मरति बेचरानी है बालव घर में किसी की मृत्यु हो गई बच्चा तो खेल रहा उसको मालूम ही नहीं हां वो तो सोच रहा है कहां गए बोल भज्जी गए खेलने में मस्त है आत्म क्रीडा आत्मरति मैं अपनी आत्मा में क्रीड़ा करता हूं अपनी आत्मा के साथ मेरी रति है बस

मैं इधर पढ़ा रहता हूँ कुछ लोग कहते हैं बहुत पहुंचा हुआ संत है मुझे माला पहना देते हैं तो मुझे कोई खुशी नहीं होती कुछ लोग इधर से निकलते कहते हैं नंगा बाबा ना नहीं धोबे वे नहीं ऐसी पढ़ो रहे दो चार मुठ्ठी बालू फेंक जाते हैं उनसे मैं नाराज नहीं होता क्योंकि सम्मान और अपमान तो शरीर का है आत्मा का नहीं यही मैंने जाना है यही मैंने सोचा है

मैंने मछली को गुरु बनाकर के जीहुआ पर काबू रखना चाहिए मछली क्यों पकड़ी जाती है जीप पर काबू नहीं कांटे में कोई खाने की चीज लगाते हैं मछली पकड़ने दौड़ती है फंस जाती है ऐसे ही जितम सर्वम जिते रसे जिसको इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है वो जीव पर विजय प्राप्त करे जैसा मिल गया अरूखा सूखा खा

जीने के लिए खाना खाने के लिए नहीं जीना ये प्रयास करना चाहिए बोलो जय श्री कृष्ण और भैया मैं दत्तात्रेय जी से यदु ने कहा एक मार्ग बता दो महाराज जी आप अकेले क्यों रहते हो दो चार शिष्य रख लो पास में बोले देखो संत अकेला रहे ना तो भजन में मन लगता है जिसका मन बश में है वो तो भीड़ में भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता

मुझे तो मेरे मन पर विश्वास नहीं है ना इसलिए मैं अकेला ही रहता हूं और ये मैंने सीखा कहां से मालूम है एक कुमारी कन्या को मैंने गुरु बनाया शादी से पहले बेटी को देखने जाते हैं ना हाँ। कहा जा रहे हैं साहब बोल बहु देखे जा रहे हैं हमारी ब्रज में आजकल तो लोग मेटाडोर में भर के जाते ऊपर वाले भी जाते नीचे वाले भी जाते हैं, भी जाते हैं औरोसी, पड़ोसी भी जाते हैं

बिचारा बैठी वाला जो सत्कार करता है उनका आपसे क्या बताएं? इतना भगवान का करे तो भगवान मिल जाए और नखरे का ठिकाना ही नहीं हां ठंडा गरम, चटपटा मीठा कालीन बिचारा बिछाएगा नहीं है तो किराए पे लाएगा मखमल के गद्दे 10 बीस हजार इनके स्वागत में खर्च कर देगा

और जब जाने लगेंगे तो डरता डरता पूछेगा मेरी बेटी कैसी लगी हम फोन कर देंगे कैसी लगी और वहां जाके फोन आ जाता ठीक नहीं लगी ये फूहड़पन मेरे राष्ट्र में नहीं था बायोडेटा बनता है ये शादी हो रही है कि सौदा हो रहा है बोलो जय श्री कृष्ण

किसी कन्या को देखने के लिए दादी जी गईं बर भी गया बहन गई किसान की बेटी माँ घर पे थी नहीं और दादी जी को तो इतनी अच्छी लगी वो बहू हार पहना दिया गोद में फल रख दिए दस दस की सौभाग्य के, के चिन्ह चूड़ियां पहना दी देखो साजी आपकी बेटी तो मेरे घर की बहू हो गई अब मैं इसी बेटी के हाथ का भोजन पाके जाऊंगी पिता ने कहा सुंदर भोग बनाओ हाँ दाल भाग बनाओ

अब बेटी ने अंदर देखा तो चावल तो थे नहीं धान तो पूरे कमरे में भरे थे तो बिचारी बेटी ने क्या किया अब किसान की बेटी है तो धान उसने निकाले ओखली में डाले धनकुटा से कुटने लगी तो दादी सासू जी ने जो चूड़ियां पहनाई थी ना वो खन खन खन खन, खन बजती हैं मैंने आपसे कहा था ना एक बार पिता की इज्जत का बेटी जितना ख्याल रखती है ना

उतना कभी कभी बेटा नहीं रख पाता संसार के जितने संबंध आज तक बने हैं उसमें सबसे ऊंचा और सबसे निर्मल संबंध कोई है तो बेटी और पिता का संबंध है बेटी बोली चूड़ी खनखन बचती है पिताजी की बात नंबर दो पे आ जाएगी तो कहेंगे को बड़ा गरीब है घर गर में चावल नहीं धान कूटे जा रहे हैं

पर ये चूड़ी भी कैसे उतारूं दादी सासू जी ने पहनाई सौभाग्य का चिन्ह है उसने छह छह चूड़ी निकाल दी चार चार हाथ में रखी और जैसी कूटने लगी धान तो चार भी बजती कन्या ने दो दो चूड़ी और निकाल दी धान कूटने लगी तो दो चूड़ियां भी बज रही हैं बोली पूरा तो नहीं उतारूंगी पूरा उतारूंगी तो फिर गड़बड़े एक एक चूड़ी और निकाल दी और जैसी धान कूटने लगी

तू सब चूड़ी बजना बंद मैं उधर से निकल रहा था उस कन्या का पूरा नाटक मैंने खिड़की में से देखा और उसको अपने गुरुओं की लिस्ट में लिख लिया और मैंने क्या सीखा माल में बाहू ना कल हो भवेदार्ता दो

एक बचरे कंकण एक जगह झुंड में यदि कभी रहे तो विवाद हो सकता है क्या मालूम बासे बहु नाम कल हो मन जिनका बस में उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता भीड़ में रह लो या कहीं भी रह पर मुझे विश्वास नहीं मन पर तो कहीं कलहन हो जाए अगर दो चार एक जगह रहे तो कभी संसार की बातें मुंह से निकल सकती हैं

इसलिए साधो रमता जोगी बहता पानी निर्मल होता है पड़ा रहता हूं अकेला। मिल गया तो अच्छा न मिला तो डबल अच्छा ये सुनकर के मन में बहुत आनंद मिला यदू को भैया बोर महाराजी एक बात और बता कभी तो आपको लगता होगा ये चीज मिल जाती तो ठीक रहता ये मिलता तो ज्यादा अच्छा रहता बोर देखो किसी चीज की आशा नहीं करनी हाँ

आशा तो जीवन में कभी करो ही मत संत को चाहिए आशा तो गोविंद के मिलन की करे बस संसार की वस्तुओं की क्या आशा करनी आशा में बड़ा दुख है यदु हां और यह बात तो मैंने एक बेशिया को, गुर। को गुरु क्या बोलते हैं आप गुरुजी जी को गुरु बनाए बोले जिससे शिक्षा मिली मेरा गुरु हां बोले कौन

राजा जनक की नगरी में रहती थी पिंगला नाम की बेस्या बड़ी अच्छी कथा है भागवत में पिंगला नाम विदेह पुरा पिंगला बड़ी सुंदर थी सच धज करके सवेरे बैठ जाती लोग सोचती मेरे सौंदर्य को लोग देखेंगे मेरे पास में आएंगे सवेरे चार बजे की सच के बैठी महाराज रात के बज गए बारह कोई नहीं आया

फिर सबेरे जल्दी कर बैठी रात हो गई कोई नहीं आया एक दिन उसके मन में बहुत ग्लानी हुई राम राम राम राम राम इन हार्ड मांस के पुतले वाले मनुष्यों के लिए 20-20 घंटे चिंतन करती हूं इनसे मिलन की आस लगाती हूं अरे जितनी आशा इनसे मिलने की लगाती हूं उतनी आशा गोविंद से मिलने की लगाई होती तो आज कन्हैया मेरी गोद में खेल रहे हो आशा उसने प्रभु से लगाई

कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कह मन मेरे जन्म कोटि पाप जाए क्षण में कटते रे जगत बाबरे के संग बाबरों न भगवत चरणार बिंद रू तू सुनत ना ही बहरे कहत गोविंद सदा आनंद में रह रहे मैंने उसको गुरुओं की लिस्ट में लिख लिया बिल्कुल और क्या सीखा आपने गुरु जी?

बासे बहू नाम कल हो सीखा क्या आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम यथा संचिद्य कांता सुखम सुस्वाप पिंगल आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा में सबसे बड़ा सुख है क्यों आशा करे किसकी आशा करे

मिले तो अच्छा ना मिले तो अच्छा बाण बनाने वाले से मैंने मन की एकाग्रता को सीखा अच्छा कई लोगों को क्या होता है कई लोग सोचते हैं कि एकांत मिले तो भजन करें ध्यान देना कई लोग क्या है कि भीड़ भाड़ को भी एकांत बना लेते हैं। एकांत मिले तो ही हम भजन करें कभी नहीं होगा

एक आदमी मेरे से पूछने लगे महाराज माला जपते हैं तो मन नहीं लगता अब बिना मन लगे भगवान का भजन करें तो क्या फायदा मैंने कहा सुनो तुम ये सोचो कि मेरा मन लगे तो मैं भजन करूं ऐसा जीवन में कभी नहीं होगा मन लग जाए तो भजन करें ऐसा होगा ही नहीं कभी भजन करोगे तो मन लगेगा बोलो जय श्री कृष्ण बिना मन लगे भी भजन करो

जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशया और जब करते करते भजन करते करते एक स्टेज ऐसी आएगी कि तुम्हारे सामने होकर बैंड बाजे निकल जाए तुम्हें पता नहीं चलेगा मन यदि एकाग्र है तो, हाँ जापान में एक बार बहुत बड़ा भूकंप आ गया स्वामी विवेकानंद महाराज प्रवचन कर रहे थे उपदेश कर रहे थे मूकंप बहुत आता रहता लकड़ी के मकान बनते

अब ये प्रवचन कर रहे थे अध्यात्म उपदेश चल रहा था सो बड़बड़ बड़बड़ो बड़ करके मकान हिलने लगा सो जितने स्रोता थे सब भाज गए एक भी श्रोता नहीं बचा लेकिन स्वामी विवेकानंद आंख बंद करके बैठे रहे एक डेढ़ घंटे बाद जब भूकंप बिल्कुल थम गया धीरे धीरे धीरे धीरे करके लोग आ गए तो देखा स्वामी जी आंख बंद कर बैठे लोगों ने पूछा बाबा इतनी जोर का भूकंप आया

हम लोग सब छोड़ छोड़ के भाग गए आप नहीं गए विवेकानंद जी बोले मैं भी भागा था तुम भी भागे मैं भी भागा फर्क केवल इतना है तुम बाहर भागे मैं अंदर भागा बोलो जय श्री कृष्ण मैं अंदर गया तुम बाहर गए मन की वृत्तियां जिसकी अंतर्मुखी हो जाती हैं

क्या कोई डिस्टर्ब करेगा उसे दत्तात्रेय कहते हैं कि बाण बनाने वाला भील अपने बाण को ऐसे कर रहा था पहनाते उसको, अच्छा कर रहा था और राजा की चतुरंगणी सेना बैंड बाजे से सामने होकर निकल गई किसी ने आकर के पूछा गाजे बाजे से राजा की सेना गई तुमने देखा क्या नहीं सर मैं तो बाण बना रहा था मुझे नहीं मालम कौन गया सामने से

मन यदि कानों के साथ में नहीं है तो मंडप में बैठकर भी आप कथा नहीं सुन सकते पक्की बात है मन यदि आंखों के साथ में नहीं है तो आपकी आंखें खुली हैं आदमी सामने से निकल गया आपको पता ही नहीं चलता कई बार ऐसा होता है ना ठाकुर जी वो साढ़े पांच बजे कल आप क्या बता रहे थे मैं इनका बता रहा था क्या बता रहे थे

मैंने कहा तुम तो सामने बैठे थे तुम्हें मालूम नहीं क्या बता रहा था बोल नहीं मेरा ध्यान कहीं और जगह था बैठा तो सामने था देख भी आपको रहा था पर वो ध्यान मन कहीं और जगह था ना सो आप क्या बोल गए मैंने सुना ही नहीं देख लो जिसको बोलते हैं ना चित लाए सुनो चित लगाकर के सुनो मन लगा करके सुनो यदि मन कान के साथ नहीं है तो तुम सुनने पर भी नहीं सुनोगे

और मन जिसका एकाग्र हो गया वृत्तियां जिसकी अंतरमुखी हो गईं, तुम बैंड बाजा नगाड़ा कुछ भी बजाओ, उसे कोई असर नहीं पड़ता इसलिए महात्मा के मन की वृत्ति अंतरमुखी होनी चाहिए मैंने उस बाणु बनाने वाले से सीखा बड़ा अच्छा लगा मैंने एक भंगी नाम के कीड़े को बनाया अपना गुरु भ्रंगी कीट देखो संतों की क्या खोज होती है एक भ्रंगी नाम का कीड़ा होता है

और वो कीड़ा किसी भी कीड़े को ला कर के अपने जाल में फंसाता है भागवत में लिखा है और जिस कीड़े को लाकर वो अपने जाल में फंसाता है वो कीड़ा टकटकी लगाकर उसको देखता है डर के मारे देखता है मैं फंस गया इसके उसमें और लिखा है कि देखते देखते देखते देखते देखते देखते, देखते वो कीड़ा भी भ्रंगी कीट बन जाता है

उसको मैंने गुरु बना के सीखा क्या लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल लाल ही देखन में गई मैं हूं है गई लाल ब्रह्मवित भीत ब्रह्म

ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म में हो जाता है और अंतिम अंतिम गुरु है मेरा शरीर चौबीसवा नंबर बोले गुरु जी आपने इससे क्या सीखा बोले भैया उस शरीर को गुरु बना मैंने सीखा तीन बजे गद्दी पर बैठते समय जैसा था वैसा पांच पचपन पे नहीं है अब जैसा है वैसा छह बजे नहीं रहेगा और सवा छह तक और बदल जाएगा यह परिवर्तन शरीर का धर्म है

महात्मा बुद्ध ने एक ही बार दुनिया का दुख देखा जब इनके पुत्र नहीं था और बड़ी मुश्किल से पुत्र हुआ राजा के यहां ये महात्मा बुद्ध जो पुत्र रूप में जन्मे तो राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया त्रिकालज्ञों को बोले महाराज जरा बताओ मेरा बालक कैसा होगा उन लोगों ने कहा इस बालक ने एक दिन भी दुनिया का दुख देख लिया तो घर छोड़ के बन को चला जाएगा दुख नहीं देखना चाहिए ठीक

राजा उस बच्चे को छोड़कर कभी गया ही नहीं कहीं दुख न देखने बड़े परकोटा में महल बनवाया बगीचा कुए बाबरी विद्यालय सब उसी में सुविधा कोई दुखी आदमी इसके सामने ना आ जाए इतनी मुश्किल से पाला है और बच्चे की जल्दी शादी भी कर दी और शादी कर दे तो महात्मा बुद्ध के घर एक बेटा ने जन्म भी ले लिया राजा बोले अब चिंता नहीं मेरे बेटा के बेटा हो गया इसका मतलब पत्नी के प्रति इसका प्रेम है

और वे इसको क्यों जाने देगी अपने महामंत्री से बोले बाईस वर्षों से मैं कभी किसी के घर मिलने नहीं गया अब रिश्तेदारी में होकर आता हूं तुम बच्चे को देखना अब चिंता की बात नहीं वैसे घूम फिर भी सकता है हाँ। पिताजी के जाते महात्मा बुद्ध ने महामंत्री से पूछा क्यों जी ये परकोटा से बाहर कुछ नहीं है, है महाराज बहुत सुंदर दुनिया है अच्छा

आप मुझे दुनिया दिखाएंगे विराजे राजकुमार रथ में बैठे महामंत्री साथ में परकोटे से बाहर निकल कर के महात्मा बुद्ध जब गए सबसे पहले झोंपड़ मिल गई पर झोंपड़पट्टी में एक बच्चा पलना में सो रहा है पैर पटक के रो रहा है मंत्री जी ये क्या है बोले छोटा बलक है ये रो रहा है क्यों क्योंकि तो उसको खटमल खा रहे हैं

ये बता नहीं सकता कि मैं ये रो सकता है बोल नहीं सकता आप ही एक दिन ऐसे थे महाराज आप नन्हे बच्चे थे आप भी रोते थे अच्छा हाँ थोड़ा और आगे गए आगे जाकर के देखा एक नन्ना सा बच्चा पांच किलो का बच्चा बीस किलो का बस्ता कमर पे लाद के जा रहा है मंत्री जी ये क्या है बोले वही नन्ना बालक एक दिन इतना बड़ा होता है

अब ये पेट भरने की विद्या सीखने जा रहा है मात पिला बालकन बुला उधर भरे सोई धर्म सिखा मे आप भी एक दिन ऐसे थे राजन थोड़ा और आगे गए देखा तो कोई व्यक्ति किसी महिला के पीछे छाता तान के चल रहा है बच्चा गोद में मंत्री जी ये क्या है बोले चारधाम की यात्रा को जा रहा है माने ससुराल जा रहा है बोलो जय श्री कृष्ण

और वही बच्चा एक दिन इतना बड़ा हो जाता है अब इसके लिए सबसे बड़ा तीर्थधाम क्षेत्र ससुराल है धर्म पत्नी को संग लेके जा रहा है आपकी तो वही सब कुछ है इसलिए आप नहीं जाते अच्छा? वही बच्चा एक दिन इतना हाँ वो बालक ही ऐसा हो जाता है थोड़ा और आगे गए तो देखते हैं कि मकान के द्वार की सिद्धि पर एक बूढ़ा आदमी बैठे खुल खुल खुल करा जोश

मंत्री जी ये क्या है बोले वही छह महीने का बच्चा एक दिन ऐसा हो जाता है इसको खांसी हो गई दमा हो गया बुखार तो आ गया शरीर में दम नहीं है अरे मैं भी ऐसा बनूंगा निश्चित बनना है राजन सबको बनना पड़ता है बनना पड़ेगा थोड़ा और आगे गए देखा तो महाराज वो राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है कहते लोग चल रहे

ये क्या हो रहा है बोल वही व्यक्ति वही छह महीने का बच्चा एक दिन इतना बड़ा हो गया इसकी मृत्यु हो गई इसको लोग लेकर के जा रहे हैं शब यात्रा मंत्री जी ये मरना क्या होता है बोले सर्वे क्षयांता निचया पतनाश्रया

संयोग से योग मरणावधि ये संसार का नियम है राजकुमार जायते अस्ति वर्धते विपरणमते अपक्षियते और विनश्यति ये मर गया मंत्री जी मैं भी मरूंगा राजन सबको मरना है मरना तो पड़ता ही है

महात्मा बुद्ध कहते हैं, नहीं मैं मरूंगा नहीं मैं ऐसे सत्य की खोज करूंगा जिसमें मरना नहीं होता देखो एक दिन दुनिया का दुख देखा लौटकर महल में गए ही नहीं उसी दिन घर छोड़कर के बोध वृक्ष के नीचे चले गए आखिर मैं क्या हूं यदि मैं शरीर हूं तो ये मरता क्यों है जन्म से पहले मैं था कहां मरने पर जाता कहां हूं रात में सो जाते हैं हम तो किधर चले जाते हैं

दुनिया का चक्कर जगने के बाद और सोने से पहले ही क्यों है मैं कौन हूं महाराज समाधि में बैठ गए और आत्मदर्शन हो गया मैं नित्य मुक्त सिद्ध मुक्त सिनेमय शाश्वत आत्मा हूं मैं शरीर नहीं हूं यह शरीर हमको शिक्षा देता है शरीर माध्यम खल धर्म साधनम

शरीर की सुरक्षा रखना इसको नाश्ता देना इसको भोजन देना इसको जूस भी देना इसको स्वस्थ बना के रखना हमारा धर्म है लेकिन शरीर ही मैं हूं ऐसा सोचकर इस पर केंद्रित हो जाना बंधन का कारण है यदु महाराज ने दत्तात्रेय जी को प्रणाम किया और वहां से चले गए ये 24 गुरुओं से सीखा

संयास धर्म की व्याख्या उधों ने कहा केशव मुझे इतना बताओ ये बंधन क्या होता है और मुक्ति क्या है बोले मन है मनुष्याणाम कारण बंधमोक्ष बद्धम तु विषयाशक्तम मुक्तम निर्विषय मन यह मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है

देशियों के प्रति मन आसक्त है तो हम बदे हैं और मन अनासक्त हो गया तो हमारी मुक्ति है भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया अपनी सिद्धि अनिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईसित्व बसित्य दूरश्रवण दर्शन परकाय प्रवेशन सारी सिद्धियों के बारे में बताया

और कितने कितने रूपों में मैं कहा प्रभु कहते हैं देखो धव चारों जुगों में सतयुग में हूं ध्यान देना चारों वेदों में सामवेद में हूं अक्षरों में अकार में हूं मंत्रों में ओंकार हूं। में हूं ऋषियों में बृहस्पति में हूं पुरोदशों में वशिष्ठ जी में हूं कवियों में शुक्राचार्य में हूं

तीर्थों में गंगा मेरा स्वरूप है तीर्थानाम स्रोतसाम गंगा जलाशयों में समुद्र में हूं बैनतेम च पक्षिणाम पक्षियों में बिनता नंदन गरुड़ जी मैं हूं सर्पों में अनंत शेष जी महाराज मेरा ही रूप है घोड़ाओं में उच्च स्रभा में हूं तो हाथियों में ईरावत हाथी मैं ही तो हूं जितने भी दुनिया के रत्न है उसमें पद्मराग नाम की मणि में हूं

जितने दुनिया के धातु हैं उन धातुओं में स्वर्ण में हूं धातु नाम अस्वीकांचनम असरो में प्रहलाद में हू असरो में प्रहलाद में हू प्रेमियों में अर्जुन में हूं और ज्ञानियों में उद्धव तुम भी तो मैं हूं

सालोक्य शास्टी सामिप्य सारूप्य एकत्व ये सब मुक्तियों का प्रभु ने विस्तृत वर्णन किया लेकिन तुम्हें एक बात मैं बता दू प्रेमी मुझे बहुत प्रिय लगते हैं भक्त मुझसे कुछ मांगता नहीं है योग चाहे तो योग दे डारू भोग चाहे तो भोग दे डारू

मुक्ति चाहे तो मुक्ति देता तारू पर भगत तो लेन देन करे कछु कर जाए कोई मुझसे योग मांगता है तो देता हूँ योग ले जा भैया साधना ले जा मेरा पीछा छोट कोई भोग वैभव चाहे कोई मुक्ति चाहे तो देता हूं पर भक्त तो मुझसे कुछ नहीं चाहता

भागवत में गोविंद कह रहे हैं उद्धव से सालोक्य सामिप्य साप्य सारूप्यप दीयमान न गृहती सालोक्य साष्टी सामिप्य एकत्व इन मुक्तियों को में भक्त को देता भी हो ना तो दीयमानम न गृहणंती केशव हमें मुक्ति नहीं चाहिए हमें तो आप चाहिए हमें तो आपके चरणों का प्रेम चाहिए हा

मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने मुक्ति का निरादर करेंगे भक्ति को चाहेंगे गोविंद को चाहेंगे इसलिए मुझे भक्त प्राणों से ज्यादा प्रिय होते हैं इसलिए मुझे भक्त बहुत प्रिय लगते हैं भगवान ने तत्वों की संख्या वर्णन करके बताई चार प्रकार के आश्रम और चार प्रकार के आश्रम का व्याख्यान किया चार आश्रमों में हमारा ब्रह्मचर्या आश्रम गृहस्थ आश्रम

स्त और संन्यासाश्रम की व्याख्या की वर्णाश्रम धर्म का भी बृहद व्याख्यान मेरे गोविंद ने किया और अंत में बोले भक्ति सर्वोच्च है भक्ति से जो मुझे जानता है वो मुझे पालेता है ज्ञान के मार्ग में काठिन्य है ज्ञान का शुष्क मार्ग जो है उद्धव उसमें कभी कभी फिसलने का भय भी होता है

भक्ति में भी ज्ञान तो नितांत तो जरूरी है पर भक्ति में दंभ नहीं होता अहंकार आने का खतरा नहीं होता अर्जुन जा रहे थे यहां से रास्ते में अर्जुन को रास्ते में हनुमान जी मिल गए हनुमान जी राम भक्त और ये हैं कृष्ण भक्त और दोनों ही जानते हैं कि एक ही बात फिर भी भक्तों में विनोद तो होता ही है हनुमान जी बोले जय श्री राम अर्जुन बोले जय श्री कृष्ण

अर्जुन तुमको देखता हूं तो मुझे गोविंद की कथा याद आती है वो तुमको जब गीता सुनाई थी ना प्रभु ने तो ध्वजा पर मिट तो बैठा था मैंने पूरी गीता सुनी है हाँ। चलो कृष्ण कथा सुनाओ अर्जुन गोविंद की कथा सुना रहे हनुमान जी जैसा श्रोता कौन हो सकता है ये उत्तम क्वालिटी के भक्त होने के बावजूद हनुमान जी प्रथम श्रेणी के श्रोता है बोलो जय श्री कृष्ण

नेत्रों से आंसू झल रहे हैं अर्जुन उनको कथा सुना रहे हैं हनुमंत तो गदगद होके सुन रहे हैं पूरी कथा सुन ली हनुमान जी बोले बहुत आनंद आया योगेश्वर कृष्ण का दर्शन ही मानो हो गया जाता हूं दाने लगे तो अर्जुन ने प्रणाम करके कहा बदला नहीं चुकाओगे अर्जुन बोले काय हनुमान बोले काय का बदला मैंने आपको कृष्ण कथा सुनाई आप राम कथा सुनाओ ना हनुमान जी को तो और भाव जग गया

अर्जुन हाथ जोड़कर बैठ गए हनुमान जी राम कथा सुना रहे भगवान के अवतार का प्रसंग सुनाया गुरुकुल में पढ़े स्वामित्र जी ले गए गोविंद का विवाह हो गया देखो अर्जुन माता केके ने वरत वनवास मांग लिया लेकिन राम जी पर कोई असर ही नहीं राम लक्ष्मण माता श्री जान की वे चौदह वर्ष को बन में चले गए भरत जी चरण पादुका ले आए

पंचवटी पर पधारे ऐसे ऐसा उपदेश हुआ लक्ष्मण जी को जानते हो सुरपण खा आ गई नाक कान काट दिए लखन भैया ने उसके बाद रावण आया माता जी का हरण कर लिया शबरी को उपदेश देख के राम लक्ष्मण आ गए तो फिर राम जी को मैं मिला फिर मैंने राम जी की मित्रता सुग्रीव से कराई फिर मैंने दोनों की मित्रता में मध्यस्थता करी फिर मैंने

राम जी के चरणों में प्रणाम करके आज्ञा मांगी फिर मैंने अर्जुन बोले अब राम कथा कम हो गई फिर मैंने लंका में जाकर आग लगाई अक्षय कुमार का उद्धार कर दिया पूछ में आग लगाई थी तो लंका जल गई फिर मैंने यह सूचना सुनाई रखुबर को फिर क्या था

सौ योजन के चौड़े समुद्र पर पुल बांधना था सारी बानर सेना लगी राम नाम लिख के सब पत्थर डाल रहे देखो अर्जुन कितना बड़ा काम है हनुमान ने अर्जुन के मुंह की ओर देखा तो टेढ़ा मुंह करके बैठे हनुमान जी बोले भगत जी हम राम कथा सुना रहे टेढ़ा मुंह क्या करता है कोई खास बात नहीं है छोटे से समुद्र पर पुल बांधने के लिए आपके राम जी ने लाखों बानरों को तकलीफ दी

हनुमान जी बोले तुम होते तो क्या करते अरे तुम होते तुमको भी ऐसे ही करना पड़ता इतना चौड़ा पुल बनाना कोई मजाक है क्या बोले महाराज अहम बा अर्जुनो नाम गांडी बम यस धनु मैं गांधी अर्जुन हूं सेना से बोल देता एक तरफ खड़ी हो जाओ अभिमंत्रित करके बाण चलाता बाणों का ही पुल बन तैयार पूरी सेना निकल जाती हनुमान जी बोले इसने तो पूरी खथा पर पानी फेर दिया

ए भगत जी तुमको मालूम नहीं है राम जी की सेना है तुम्हारे बाणों का पुल यदि होता चकनाचूर हो जाता क्योंकि तुम्हारे बाणों के पुल में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हनुमंत के शरीर की शक्ति को सहन कर सके राम जी की सेना में तो मेरे जैसे कितने थे अर्जुन बोले यानी कि आपने हमको यानी कि समझ क्या रखा है ये सामने नदी है मैं उस पर पुल बांधता हूं आप तोड़ के दिखा दीजिए कथा तो वही स्टॉप हो गई

हनुमान जी बोले तुम पुल बनाओ आगे की बात हम बाद में सुनाएंगे अर्जुन ने गांधी धनुष में से महाराज एक बाढ़ तरकस में से निकाल के चढ़ाया और अभिमंत्रित करके बाण चलाया एक बाढ़ में से पचास करोड़ बाढ़ निकल पड़े एक सेकंड में पुल बनके तैयार ये देखिए गांधी का चमत्कार अच्छा चढ़ जाओ अर्जुन बोले चढ़ जाइए हनुमान जी ने अपनी गदा उठाओ को जय जय राम कहा

बाबा पहाड़ जैसा हो गया अर्जुन बोले बाप रे तोड़ देगा क्या अर्जुन को बड़ा हनुमान जी बोले मैं चढ़ रहा हूं चढ़ जाओ हनुमतलाल ने जैसी जैसे आरम कहके जैसी अपना चरण अर्जुन के बाणों के पुल पर रखा अर्जुन ने आंख बंद कर ली जैसे कृष्ण जैसे कृष्ण जैसे कृष्ण जैसे कृष्ण जैसे कृष्ण जैसे कृष्ण जैसे कृष्ण शर्रमर्र तो पर टूटा नहीं हनुमान जी ऐसे ऐसे भी करते हैं पर नहीं टूटता है

अर्जुन की ओर देखा तो आंख बंद करके खड़ा है कुछ बोल रहा है ओ भगत जी मेरे शरीर की शक्ति से तुम्हारा पुल टूट जाना चाहिए था क्यों नहीं टूटा तेरे पुल का परीक्षण करूंगा गड़बड़ है अर्जुन तो आंख बंद करके जब शुरू हो गया हनुमंत लाल ने पुल से नीचे उतर कर नीचे नजर डालकर देखा तो गोविंद कंधा लगा के खड़े है बोलो जय श्री कृष्ण

दृश्य देखते ही हनुमंत के नेत्रों से आंसुओं के पनारे निकल पड़े गोविंद आप प्रभु प्रभुकंदा झाड़ते हुए आए वीरवर हनुमान अर्जुन बालक है आपसे ऐसी बात बोल गया गलत बात है न पवन तने बल पवन समान

आपके शरीर की शक्ति को अर्जुन के बाणों का पुल सहन कर ले ये कभी नहीं हो सकता परिस ने जो भी कुछ बोला मेरे बल पर ही तो बोला था मैंने सोचा बातें बाद में करूंगा पहले टूटने से तो बचाऊं से कंधा लगा लिया हनुमान ने दौड़कर अर्जुन को अंक में भर लिया प्रेमाश्रुओं से सिर होया अर्जुन

बुलाने में देरी हुई पर गोविंद को आने में विलंब नहीं हुआ तेरी भक्ति को मैं प्रणाम करता तेरी भक्ति को मैं नमन करता हूं अर्जुन अर्जुन चरणों में गिर के बोले हनुमंत लाल आप क्या नहीं दे सकते बस गोविंद चरणों में प्रीति और ज्यादा बढ़ जाए यह कृपा कर दो प्रभु कहते उद्धव से उधो

भक्त सिवाय मेरे कुछ मांगता नहीं है दीये मानम न गृहणंती इसलिए भक्त कभी मुझे